के पास चले गए लेकिन मुझे विश्वास है कि वो दोनों बिहारी जी के, के चरणों में है राधाराम के चरणों में हैं, और वहीं से बैठकर भक्तमाल कथा का, का श्रवण कर रहे हैं मुझको पूरा भरोसा है मेरे भाई बहन भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए हमारी इतनी गंदी आदत पड़ गई है जब देखो जब देखो हम लोग ठाकुर के सामने मंगते कि जैसे मांगते रहते एक, एक छोटा बच्चा, बच्चा अपनी माँ के साथ था, था। एक, एक, एक, एक मॉल में गया, गया। मां सामान, सामान खरीद रही थी जब, जब, काउंटर जब काउंटर पर जब पैसे देने के लिए थी थी, आई छोटा बच्चा साथ में था आपने देखा होगा अक्सर काउंटर पर जो सेल्समैन होते हैं एक एक डिब्बा रखते हैं जिसमें टॉफी वगैरह रहती है भैया सामने आ जाओ पत्नी के साथ बैठो आप लोग जोड़े से बैठो सब सब उठ उठ अच्छा तो उस दुकानदार ने छोटे बच्चे को देखा और देखकर कहा बेटा तुमको लड़का मां की तरफ देखने लगा ने कहा बेटा ले लो कोई बात तो उस दुकानदार ने ट्रॉफी का डिब्बा खोला और डिब्बा खोलकर बच्चे की तरफ बढ़ा दिया कि बच्चे से, बच्चे से कहा कि इसमें से ले, लो।, ले लो, लो बच्चे ने मना कर, मना कर दिया।, दिया माने का बेटा ले, ले लो कोई बात नहीं भाहे भाहे ले लो कोई बात नहीं तब लड़के ने का ठीक है अंकल आप दे दो तो दुकानदार ने उस टॉफी के बर्तन में जो जिसमें टॉफिया थी हाथ डाला और मुट्ठी बांधकर निकाली और बच्चे के हाथ में रख दी बच्चे ने लिया जेब में भरा लेकर चला ध्यान चलाया देना। लड़का जब टॉफी लेकर आ गया घर पर जब आया माने का बेटा तुमसे जब मैंने कहा तुम ले लो तुमने मना कर दिया और, और दुकानदार ने, ने दिया तो तुमने ले लिया तो, तो बच्चे, बच्चे ने एक, एक बहुत अच्छी बात, बात कही ध्यान देना आप लोग भैया वही बैठो वही बैठो वही बैठो बैठो वही बैठो माँ ने कहा कि बेटा तुम भी ले सकते थे, सकते थे, थे। तुम भी, तुम भी ले, ले सकते थे, थे, थे, ले थे ले? लेकिन अंकल ले ने दिया तुमने ले लिया तो बच्चे ने एक बहुत अच्छी बात कही बच्चे ने कहा मां अगर, अगर मैं मुठ्ठी बांध कर बांग लेता, बांग लेता मेरी मुठ्ठी तो छोटी है उसमें दो चार पांच ही टॉफी आती अंकल अगर अगर का बड़ा हाथ है और उनके हाथ में ट्रॉफिया ज्यादा आई हैं, तो मुझको ज्यादा टॉफी मिल गई ऐसे ही मेरे भाई बहन हम जब भगवान से कहते हैं हे प्रभु हमको दे दो हमको दे दो तो बस हमको ये चाहिए लेकिन अगर भगवान से नहीं मांगोगे हो सकता है भगवान आपको समुद्र उड़ेल दे और आप हाथ में चम्मच लेकर बैठे हुए हो कि हमको चंपन जैसा ही मिले दे। परमात्मा जरा सोचो मेरे भाई बहन मेरा साहेब नूपुर की चैटी को नूपुर भी पहना दिया जाए मेरा साहिब नूपुर की आवाज सुन, ले सुन लेता है, है। तो, तो क्या तुम्हारे, तुम्हारे मन, की मन की बात वो नहीं जान सकता बोलो अवश्य जान सकता जान है परमात्मा से कुछ मत तो मांगो अगर मांगना है परमात्मा से तो केवल ये मांगो बेदो बेदो। हे परमात्मा अगर तुझको कुछ देना, कुछ देना है तुझको संग देना है तो अच्छे लोगों का संग मिले अच्छे लोगों का संग मिले भगवान के भक्तों का संग मिले और किसी और का सर नहीं मिले जो भगवान के भक्त होते हैं जो, जो भगवान, भगवान के भक्त होते हैं वो लोग लो भगवान के पीछे नहीं जाते बल्कि भगवान उनके पीछे पीछे चल जाते सिद्धांत भक्त अनुप्रजा में हम हमें हमें हमें हमें। किसी, किसी ने कहा ठाकुर एक बात तो बताओ, तो बताओ तुम अपने भक्तों के पीछे पीछे क्यों चलते, चलते हो तुमको तो, तो आगे आगे के चलना चाहिए तो मेरे गोविंद ने एक बहुत अच्छी बात कही ठाकुर ने कहा कि मेरे भक्त जब चलते हैं ना बोले हाँ वो थोड़े से पिए हुए होते वो थोड़े से पिए हुए होते हैं और वो मस्ती में चलते हैं आपने कभी पिए हुए को देखा हो तो जब जब, जब पिया हुआ जब चलता है ना तो तो ध्यान तो, तो, दो, तो, तो, तो तो, दो एक दूसरे की तरफ मर देखते जब पिया हुआ जब चलता है तो कभी उसके पैर इधर पड़ते हैं कभी पैर इधर पड़ते हैं कभी पैर उधर पड़ते हैं ऐसे ही जितने भी भगवान के भगत होते हैं सब भगवान के नशे में रहते हैं उनको नाम का नशा चढ़ा होता है और नाम के नशे में जब गोविंद के नाम का संकीर्तन करते हुए जब वो बीथियों पे चलते हैं तो उनका पैर इधर घरता है कभी पैर इधर घरता है तो उन भक्तों के चरणों से उलती है भगवान तो कहते हैं उन भक्तों के चरणों की धूल मुझको मिल जाए इसलिए मैं इनके पीछे पीछे चलता हूं मैं पीछे, पीछे चलता हूं ऐसे ही भगवान के भक्त मेरे भाई बहन जिनका नाम श्री रंगजी श्री, रंग श्री, श्री, श्री जी जी। कहते हैं ये दो सा है ना हमारे जयपुर जब जाते हैं दो सा गांव के बनिया थे, बनिया थे था था। और, और, और, और इनका जो टाइटल, टाइटल था, था। सराव की था।, था, था जी, जी? जी आपके ससुराल आप वाले इनका टाइटल सराव की था भगवान के भगवान के भजन को करते थे लेकिन जितना भजन करना चाहिए उतना नहीं करते थे ध्यान देना उनका एक, उनका एक सेवक, सेवक था।, था और वो, वो सेवक, सेवक बड़ी ईमानदारी से. से, से वो सेवक से बड़ी ईमानदारी से अपने मालिक की सेवा करता था कहते हैं उस सेवक का अंतिम दिन आया और जब वो मरा यमराज के पास पाँच पहुंचा पाँच यमराज ने उसकी, उसकी सारी क्रियाकलापों क्रिया को देखा अरे, अरे तू तो बड़ा ईमानदार तो आदमी है रे। नहीं। नहीं। नहीं। देखो, देखो एक महात्मा कहते थे सलील जी कोई कितना भी बेईमान आदमी हो लेकिन वो ये चाहता है कि उसके आदमी ईमानदार हो जो ईमानदारी से काम कितना, कितना भी बेईमान आदमी तो यमराज ने कहा तुम तो ईमानदार आदमी हो तुमको नरक वरद में नहीं भेजेंगे हमारे पास भी आदमियों की कमी है एक काम करते हैं तुमको हम अपने टीम में शामिल कर लेते हैं अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं तुमको हम दूध में ठीक है ठीक है काम क्या होगा मेरा बोले जिनको हम बताएंगे कि जिनको लाना है तुम तो उनको लेकर हो जो ये कोई काम अरे नरक में ठीक ठीक हम काम करेंगे वो ये काम करने लगा एक दिन उसको काम सौंपा गया ध्यान देना मेरे भाई बहन कि एक बंजारा है दोसा का उसको तुम तो लेकर आना है उसका समय आ गया वो नौकर जो दूध बना हुआ था दोषा में आते ही उसको याद आया अरे ये तो मेरे सेठ जी का गांव है यहाँ मेरे सेठ जी रहते हैं तो उनसे मिलना चाहिए तो वो श्रीरंगजी के पास वो नौकर जो दूध बना था मिलने के लिए पहुंचा और जैसे ही श्रीरंगजी ने देखा दिखकर बोलो डर गए कि लिए तो भूत आ गया कहा सेठ जी मत घबरा सेठ जी मत घबरा मैं मर गया, गया था गया। और मुझको दूध बना दिया सारा काम बताया और कहा आज क्यों आए हो बोले आपके गांव में जो बंजारा है उसको लेने आया हूँ तो, तो, तो, तो, तो। जी ने कहा वो सामान लेकर बिल्कुल हस्तपुष्ट है बोले सब सात ठीक है लेकिन लेकिन बस उसका अंतिम समय आ जाएगा बोले कैसे जब वो अपने घर में जाएगा तो उसके पास उसके घर में बैल खड़ा है और, और बैल की सींग में जाकर, जाकर मैं बैठ जाऊंगा और, और जैसे, जैसे ही वो, वो सिंग घुस और बंजारा मर जाएगा दूत ने कहा सेठ जी एक दिन जाना सबको है एक दिन जाना सबको है देर से जाओ पहले एक दिन, दिन, दिन जाना है जरूर सेठ जी मौत से डर एक दिन, दिन जाना है जरूर मौत से नर एक दिन जाना है जरूर मौत से नडल एक एक दिन जाना है जरूर से से नटल पगले मौत से मौत से नरल एक दिन जाना है जरूर मौत से न डर कि एक दिन जाना है जरूर मौत से न डर ना दुनिया वालों कर कमलों से दान दिए जा कमलों से दान दिए जा कथा भागवत पान दिए जा में ज्ञान दिएगा तुम मुक्ति पाएगा जरूर मौत से न डर नडल मुक्ति पाएगा जरूर मौत से नडल तुमुक्ति पाएगा जरूर मोत से नडल तुमुक्ति पाएगा जरूर से मौत, मौत से डर मौत मौत एक दिन। जाना, मौत से न दिन।, जाना मौत दिन जाना है जरूर मौत से न डर नडर एक दिन जाना है जरूर से वो यम का दूध श्री रंग सेठ का पूर्व नौकर कह रहा है नौकरी आज बंजारे को लेने के लिए आया हूं भगवान वो दिन नहीं दिखाए कि मुझको तुमको, तुमको लेने के, ले ले के लिए आना इसलिए आशा कृष्णा मन में लागे आशा कृष्णा मन, मन में लागे हरी नाम को क्यों बिसरावे में हरी नाम को क्यों बिसरावे बिस्रावे को तू मन घबरावे काहे को तू घबरा तू भक्ति पाएगा नटर पगले मौत से न नटर मौत से न नटर ओ पगले मौत से न डर एक दिन जाना है जरूर मौत से न डर कि एक, एक दिन जाना है जरूर मौत से न डर और दारथ जिसने पाया पदारथ जिसने पाया भगत बसल उसकी बस आया बसल उसकी बस आया पूर्ण रूप से दर्शन पाया पूर्ण रूप से दर्शन पाया भगत नहीं करेगा का गरू मत से डर, भगत नहीं करेगा गरू मौत से न डर भगत नहीं करेगा गरू मौत से न डर भगत नहीं करेगा गरू मौत से न डर मौत से न नटर पगले मौत से न डर मौत से से न न डर डर एक दिन जाना है जरूर मौत से न जरूरत सेना है जरूर। दिन जाना है जरूर मौत से न डर कि एक जाना मौत से न डर मौत से न न न न डर डर डर मौत मौत मौत से मौत से मौत से डर एक दिन जाना है जरूर बोलो ना मोत से जाना है जरूर मौत से न कहते हैं कि वो दूर उस बैल के सिंग में आकर बैठ गया बंजारी, बंजारी को मार दिया, दिया। इस दृश्य को देख कर, देख कर श्री, श्री रंग जी की जयपुर आए गलताजी में श्री पयाहारी जी महाराज गद्दी पर उस समय थे उनसे विधिवत दीक्षा ली। भगवान, भगवान के भगत भगवान के भगत तू भगवान का भजन करो भगवान के लिए करो, एक महात्मा थे वो अक्सर ये बात कहते थे लाला भगवान, भगवान का, भजन का भजन करो भगवान, भगवान के, के लिए ये नहीं, ये नहीं।, नहीं।, नहीं, नहीं। क्योंकि देखो जो, जो, जो हम लोग लो माला करते हैं ना ये पांच चीज है है ना हम जब माला करते हैं ये क्या है बहुत ध्यान देना क्या है ठीक है ये, है। ये, ये जीव, जीव, जीव है ये जीव है ये ईश्वर है ये ईश्वर स्वश्व और, और और ये दोंगली ये दोंगली सत सत और रज, रज, रज कन्नी उंगली ये तम का प्रतीक है माने जब, जब हम हाँ भजन, भजन करते, करते हैं, हैं तो ईश्वर तो, तो, तो, भजन नहीं करता ध्यान दे देना दे दे दे दे भजन ईश्वर नहीं करता।, करता भजन कौन, कौन करता है, है जीव, जीव भजन करता है और किससे भजन करता है भजन में ये है ना उंगली चलती है ना तीनी चलती, चलती है बोलो ना हा तो कर दो ऐसे करो, करो हाँ। तीनों में चलती, चलती ये इसका भगवान में प्रयोग नहीं होता क्योंकि ये ईश्वर का प्रतीक है और ये इस उंगली का प्रयोग भी नहीं होता क्योंकि तो तो तो तो तो ये तम तो का प्रतीक का तो है ना तमोगोड़ी व्यक्ति भजन करता है भजन रजोगोड़ी और सतोगुड़ी ही व्यक्ति ही भगवान का भजन कर सकते हैं और वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं इसीलिए इसी जो माला, माला का जो स्वरूप है वो इस तरह, इस तरह से, से रहता, रहता है तो भगवान का भजन करो।, करो तो भगवान, भगवान के लिए तो भगवान, भगवान का भजन करने, करने लगे कहते हैं कि उसका, उसका एक लड़का था वो लड़का कमजोर होने लगा खाता था कमजोर होने लगा बेटा क्या बात है बोले कि पिताजी जब मैं सोता हूं तो मुझे कोई डराता है, बेटा आज मैं देखता हूं उसके तो कक्ष में जब वो श्रीरंग जब, जब पहुंचे जे, जे, जे, जे, जे। तो एक-एक भूत, भूत आता था भूत, भूत प्रेत एक बड़ी विचित्र बात मैं आपको बताऊं, आज तक भूत को किसी ने देखा नहीं भूत को किसी ने देखा नहीं है लेकिन ये सबसे बड़ा सत्य सब है कि भूत प्रेत से सब डरते हैं, डरता छाया के रूप में रहता है तो विचित्र आवाज़ें करने लगा श्रीरंगजी को डर नहीं लगा लग। मेरे भाई, भाई बहन जो भगवान का भजन करते हैं उनको संसार में किसी से डर नहीं लगता। हाँ उनको डर लगता है तो केवल दो बातों बातों से लगता, लगता है। एक बात, बात तो ये कि उनके द्वारा कभी भगवान, भगवान का अपराध नहीं हो जाए और दूसरा भगवान के भक्तों का अपराध नहीं हो जाए केवल इसी बात से डर लगता है और भगवान के भक्तों को किसी बात से डर नहीं कोई कुछ भी श्रीरंगजी ने, ने, ने, ने कहा, कहा कि क्या, क्या बात क्या है? है उस भूत ने कहा कि मैं मुक्ति चाहता हूं आप मुक्ति करो तो महाराज कैसे मुक्ति होगा बोले आपके चरणों को धोकर मैं पी पीड़ूंगा तो आपका आप, आप, आप, मेरी मुक्ति हो जाएगी ऐसे क्या मुक्ति होगी मेरे भाई बहन आपने देखा आपने देखा भगवान तो अलग भगवान के चरणों का चरणामृत कोई ग्रहण कर ले उसका कल्याण हो जाता है लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं ऐसे भगवान के भक्तों का चरण का कोई चरणामृत भी ग्रहण कर ले ठाकुर उस पर भी कृपा कर देते हैं भक्तमाल के भक्तों की विशेषता है आज दुनिया के लोग वृंदावन लो। वन्द से, से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं मुझे भक्तमाल की कथा वृंदावन से ही कहने में अच्छी लगती है। कई कल, कल कई फोन आए पंडित जी बता रहे थे, थे कि हमको भी भक्तमाल कथा करानी है तो, तो मैंने उनसे उन कह, तो कह दिया बोले भैया भक्तमाल, भक्तमाल सुनना है तो क्योंकि तो बड़े बड़े शहरों में भक्तमाल का माहौल नहीं बन सकता यहाँ जो महात्मा लोग देखो पीछे बैठे हुए हैं ये तो केवल भगवान के भक्तों की बात ही सुनना चाहता हूं है, सुनना हो, तो ब्रिंदावन आ जाओ, अगर भागवत मुझसे सुननी है तो भैया तुम्हारे गांव शहर में कथा सुनाने आ जाऊ जब बुलाओगे जहां बुलाओगे मैं पहुंच जाऊ मैंने कुछ समय पहले कलकत्ता से बिरला जी के यहां से मैंने भक्तमाल की, की कथा कही, कही, थी थी, थी, थी. दिन दिन कही थी वो भी चार पांच दिन कही वो भी संस्कार, संस्कार पर संस्कार लाएध थी, लाएध थी, उस थी उस समय कथा बहुत से भक्तों ने उसका आनंद था। था। लिया ऐसे भगवान के भक्त श्री रंगम जी एक वृंदावन की एक अद्भुत घटना है एक और भाव से राधे राधे बोले चूंकि हमारे जजमान वृंदावन के हैं तो लोग कहते हैं कि ठाकुर बोलता नहीं है लेकिन हमारे भाई बहन हमारे वृंदावन का तो ठाकुर बोलता है ठाकुर बोलता है और ठाकुर चलता भी है आश्चर्य हो रहा है मेरा निर्वेदन ने थोड़ा, थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जा थोड़ा थोड़ा आगे आगे थोड़ा थोड़ा आप लोग लेडीज़ जल्दी से आज जल्दी से थोड़ा थोड़ा थोड़ा सा जय जय श्रीरा एक भक्त घटना उड़ीसा से उड़ीसा के पास एक छोटी सी जगह आज भी है खुदा खुर्दा, खुर्दा, है ना खुर्दा, खुर्दा स्टेशन है वहां से दो भगत भगत क्या ब्राह्मण थे एक बुजुर्ग ब्राह्मण था और उसके, उसके साथ एक युवक ब्राह्मण था कहते हैं कि पहले के जमाने में, में ये जात पात ऊंच नीच ज्यादा होती थी गांवों में आज, आज भी भैया ये छोटी जात का, का है इसका कुआ अलग है ये बड़ी जात का है इसका कुआ अलग है ये हमारे देश, देश, देश की क्रूति है अब ये क्रूति दूर हो रही होनी चाहिए जब परमात्मा ने सबको एक सा बनाकर भेजा है तो मेरे भाई बहन हम भेदभाव क्यों करें हम भेदभाव मत करो आज, आज भी आज कुछ कुछ गांवों में देखने को मिलता है छोटी जाति बड़ी जाति है ना भैया जो भगवान का भजन करते हैं वो तो हरिजन हो जाते हैं जब भगवान भेद नहीं करते जब भगवान भेद नहीं करते, करते। मेरे, मेरे, मेरे राम ने मेरे कृष्ण ने जब भक्तों में भेद नहीं किया हम दुनिया वाले भेद कर रहे हैं दुनिया वाले भेद कर रहे हैं मत करो सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है तुम्हारे अंदर भी बैठा है हमारे अंदर भी बैठा हुआ है जब, जब सब माया एक ही है तो भेदभाव क्यों करें मैं भूल जाऊंगा मुझे याद आ गया मैं बहुत बहुत, बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं महाराष्ट्र सरकार का जिन्होंने गोहत्या हो बंद करने का नियम लागू कर दिया ऐसा मुझे किसी ने बताया था। बहुत बहुत, बहुत साधुवाद है महाराज सरकार को बहुत बहुत साधुवाद है और मैं चाहता हूं आदरणीय हमारे मोदी जी अच्छे दिन तब आएंगे जब देश से गोहत्या बंद अभी मैं, मैं खेतड़ी कथा करने गया था राजस्थान में, में, में तो वहां स्वामी विवेकानंद जी का, का, का रामकृष्ण रा, रा, रा, मठ पहला बना सबसे पहला वही पर मठ है खेतरी और हमारे खेत्री के जो भक्त हैं, हैं, हैं, हैं शायद इस समय, समय दीव पर, पर, कथा पर कथा सुन रहे होंगे दे, दे, दे। तो बड़े अभी मेरी बहुत प्रेम से वहां के लोग राजस्थान के लोग वैसे भी बड़े प्रेमी होते हैं कथा के लिए तो स्वामी जी का वहां संग्रहालय बना हुआ है तब विवेकानंद जी को भेजने, भेजने में बहुत, बहुत ज्यादा मदद खेतली महाराज ने की थी तब स्वामी जी अमेरिका तो गए थे तो तो जब, जब स्वामी स्वामी जी जी अमेरिका किसी व्यक्ति ने पूछा स्वामी जी, आपके, आपके पर, हाँ पर सबसे ज़्यादा दूध कौन सा जानवर और अच्छा दूध देता है जब ये बात कही तब स्वामी जी ने कहा सबसे ज्यादा अच्छा दूध जो देता है जानवर वो भैंस है उस तो व्यक्ति ने कहा स्वामी जी आप तो भारत से आए हो आप आप आपको तो, तो गाय की, की बात करनी चाहिए आप भैंस की बात कर रहे हो स्वामी जी, जी, जी ने कहा आपने मुझसे जानवर की बात पूछी है गाय को हम लोग जानवर नहीं मानते गाय को तो हम मां मानते हैं वो तो हमारी मां है वो तो मां है मां को हम जानवर नहीं कह सकते तो बहुत बहुत साधुवाद है महाराष्ट्र सरकार के लिए खुदरा गांव से, से, से तू तो ब्राह्मण चले भक्तमालकार कहते हैं कि एक, एक ब्राह्मण ऊंची जात का था था राम राम राम राम दूसरा उससे कुछ छोटी जात का होगा लेकिन ब्राह्मणी थी ब्राह्मणी थी होते हैं ना कि भाई ये सारा सोचते हैं कि कानकुब्ज हैं कि गौड़ हैं कि ये हैं कि वो है जब वो चला, चला। तीर्थ यात्रा करते करते, करते करते वो ब्रज में आए बहुत ध्यान देना मेरे भाई बहन जिसने सब धामों की यात्रा कर ली जिसने सब धामों की यात्रा कर ली और जिसने व्रत चौरासी कोस की परिक्रमा नहीं की उसकी यात्रा अधूरी है। यात्रा यात्रा ब्रज करते करते वो दोनों वृंदावन में आए वृंदावन में ठहरे जो वृंदावन के लोकल लोग हैं वो जानते हैं गोविंद देव जी मंदिर के पास सिंहपुर हनुमान जी का मंदिर है सिंहपुर हनुमान जी के जी सामने हैं। एक पहले एक, एक अब तो, तो मार्केट सब बन सा गया, गया है पहले कच्ची अच्छी थी हमने तो खूब देखा है खेले हैं तो वहां पर, पर एक मंदिर हुआ करता था गोपाल जी का अब तो वहां सब मार्केट बन गया है फोटोग्राफर की उसकी मिठाई बिठाई की दुकान बन गई है तो वो वहां एक गोपाल जी का मंदिर था बड़ा सुंदर ठाकुर का विग्रह था बड़ी ठाकुर की सेवा थी, तो दोनों ब्राह्मण मंदिर में ठहरे ठाकुर का दर्शन करते थे और उनका रात्रि वास जो था वो गोपाल के मंदिर नहीं था गोपाल के मंदिर में कहते हैं वो जो बुजुर्ग ब्राह्मण था बूढ़ा ब्राह्मण था बीमार पड़ गया अब सेवा, सेवा करने वाले, वाले तो और कोई तो था नहीं तो उस लड़के ने जी जान लगाकर उस ब्राह्मण की सेवा किया आप लोग बहुत ध्यान दो यहां बैठो तो मोबाइल स्विच ऑफ करके घंटी बस्ती तो मन में आता किसका फोन चलो बात कर लें तो खेल बिगड़ जाता डेढ़ के बाद खोलना मिस कॉल आ बक कर लेन में भी भक्तमाल का माहौल नहीं बना तो जिंदगी में कहीं नहीं बन सकता ये मेरा दादा एक, एक महात्मा गए कथा सुनाने के लिए भक्तमाल की बिहार में नाम नहीं बताऊंगा अब बिहार के लोग कहां भक्तमाल, भक्तमाल कथा को सुने, सुने। है ना अल्लाह तो बोले महाराज कथा समझ में नहीं आई लेकिन कथा भक्तमाल की समझ में नहीं आई उसके लिए वैसा ही माहौल चाहिए वैसा ही दिमाग चाहिए तभी व्यक्ति कथा सुन भी सकता है समझ भी सकता है छोटे ब्राह्मण ने उस की बड़ी सेवा की और, और सेवा करने के, के बाद कहा हा, हा, कि बेटा तूने मेरी बहुत, बहुत सेवा की अरे कैसी बात करते बात हैं पंडित जी मैं आपके साथ में तो आपकी सेवा और कौन करेगा और कौन सेवा करेगा तो उसने कहा बेटा एक मेरे मन में बात है बोले मेरी एक कन्या है मैं चाहता हूं कि तेरा विवाह अपनी कन्या के साथ में कर दू लड़के ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है बोले नहीं नहीं बेटा मेरे मन में है कि तू अच्छा है सेवादार है और तूने मेरी सेवा भी की है और साथ में तेरे तेरे रहते अच्छा है तेरे जैसा लड़का मुझे नहीं मिलेगा तो, तो लड़के ने कहा बात पक्की समझू बोले हाँ पक्की तो कहीं आप वहां गाँव में जाकर मुकर जाओ कि मैंने कब कहा था तो यहां तो कोई साक्षी नहीं है तो ब्राह्मण ने कहा साक्षी है तो बोले मैं इन गोपाल को साक्षी मानकर कहता हूं कि, कि अपनी बेटी का विवाह मैं, मैं, मैं करूंगा लड़के ने कहा पक्का बोले पक्का तो मैं भी गोपाल को साक्षी मानकर कहता हूं अगर मैं विवाह मारूंगा जीवन में तो आपकी बेटी के साथ में ही करूंगा मैं भी गोपाल को साक्षी मानकर कहता हूँ कहते कहते हैं, कहते हैं, वो वहां से चल जल्दी अपने खुदरा गांव में आए उस ब्राह्मण ने घर में चर्चा की कि भाई हमने बेटी की लड़का ढूंढ लिया है अब शादी की तैयारी कर लो वो लड़का कौन है नाम बताया जो मेरे साथ में गया था तो तो वो हमसे छोटी नीची जात का है और ये भी है वैसा भी है आपने, आपने अच्छा नहीं किया एक काम करो मना कर दो, दो, दो। तो, तो कि मना तो हम नहीं करेंगे मना तो हम नहीं करेंगे बोले आपको मना करना पड़ेगा घर वालों ने दबाव दिया और उस ब्राह्मण ने मना कर दिया कि हमको हमने कोई तुमसे वचन नहीं दिया हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं करेंगे लड़की ने कहा आप आपने कहा था और वहां जाकर आप यहां आकर मुकर गए ये च्छा ये च्छा की आपने बोले बस मेरा नहीं किया ठीक है कहते हैं लड़की ने पंचायत जोड़ी लड़की ने, ने पंचायत जोड़ी।, जोड़ी और, और पंचायत जोड़कर पंचों को घटा किया कि देखो ऐसा तो हुआ तो तो तो मेरे साथ में और अपनी बेटी तो की शादी तो करने का मुझसे वचन दिया ये मुकर रहे मैं शादी करूंगा इसी करूंगा तो पंचों ने कहा कोई तुम्हारा गवाह है साक्षी है लड़के ने कहा हाँ वृंदावन में गोपाल मेरी साक्षी है तो उनके साथ तो पंचो ने कहा ठीक है अपने साक्षी, साक्षी गोपाल को लिया वो यहां साक्ष कर देंगे तो तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा पक्का बोले पक्का पंचो ने समझा ये साक्ष देने वाला गोपाल नाम का, का कोई होगा वृंदावन में बनिया बनिया तो ठीक है निकानिका। कहते हैं ब्राह्मण बालक कुदरा से आया ध्यान देना मेरे भाई बहन और वृंदावन आकर गोपाल जी से चरणों में बैठ गया कहने लगा गोपाल जी बोले हाँ खुदी बात करता खुद ही उत्तर देता, देता बोले, बोले आपके आप सामने आप साथ दिया, दिया था और, और अब आपको आप आप आप गवाही देने दे दे के लिए चलना पड़ेगा। अब वो तो बैठा लोगों ने समझाई तो मूर्ख है कोई मूर्ति कोई चलती है मूर्ति कोई बोलती है क्या मूर्ति कोई चलती है क्या मूर्ति कोई बोलती है क्या कहते हैं तीन दिन, दिन तक भू ब्राह्मण बालक तक, तक, तक, तक, तक, तक, तक भू प्यासा बैठा रहा कहां अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं यही प्राण दे दूंगा तुमको मेरे साथ चलना जा मेरे साथ अब भगवान ने सोचा कि भैया इसको जैसे जैसे टाल दो अगर ये ब्राह्मण मर गया तो ब्रह्म हत्या का दोष और लग जाएगा तब तब से दिन भगवान बोले और बोलकर कहा कि देख मेरी इतनी तो बड़ी मूर्ति है तू तो मुझे कैसे लेके जाएगा और ये संभव नहीं है तेरे लिए ले लेकर जाना तो मैंने मैं कैसे चल सकता तू मुझे कैसे लेके ले जाएगा हा, हा, तो, तो, तो, तो ब्राह्मण बालक था चतुर था, था, था, था उसने कहा प्रभु एक बात कहूं आपसे बुरा मत मानना बोले हाँ बोले जो मूर्ति बोल सकती है वो मूर्ति चल भी तो सकती है जो मूर्ति बोल सकती है तो मूर्ति चल चल सकती अब क्या था जो बोला वो फंसा हमारे ब्रज में कहते हैं, हैं सुकुंडा खोले। बोले खोले है ना बोले खोले सुन भैया घर में दिक्णा दिक्णा अंदर दिक्णा से बंद था बाहर से किसी ने खटखटाया कोई ना बोल लो ठंड को समय के से पड़े भाई भैया खोल दो घंटी बज रही है कोई ना बोल लो जो बोले को भैया कौन बोला खोल दे आके फिर बात करेंगे हमारे ब्रज में कहा इस बात की बोले, बोले सो, सो, सो, सो कुंडा, कुंडा खोले अब भगवान बोले ले, ले, ले, ले। भगवान, भगवान भगवान ने बहुत टालने की चेष्टा की बोलने वाला अक्सर फंस भी जाता है कहते हैं कि एक जगह तीन आलसी थे बोलने की बात बता रहा लो भोजन करने बैठे जैसे खाने लगे नमक, नमक कम था तो एक ने का नमक, का नमक लिया, लिया बोले बोले तू तू तू लिया, लिया, लिया, कि के नहीं जाए कुट के नहीं जाए, तो कहा कि ठीक है हम तीनों बैठे रहते हैं जो बोलेगा तीनों में से वो ही नमक लेकर आएगा ठीक है अब तीनों भी महाराज आलसी पड़े रहे तीन दिन चार दिन पांच दिन छह दिन बिना खाए पड़े रहे महाराज पड़ोसियों ने सोचा कि भैया कोई खटपट नहीं पकट हो रहा है लगता, लगता है कि वो तीनों है ना चले गए पानी घट लेके जाओ महाराज अब पड़ोसियों ने गटगटाया जब नहीं खुला कोई बोला नहीं दरवाजा तोड़कर जब आए तो तीनों के तीनों महाराज सात दिन से बिना खाए पिए पड़े थे उन पड़ोसियों ने सोचा कि भैया तीनों तो मर गए तीनों तो मर गए हैं अब तीनों को उठाकर भैया इनका क्रियाक्रम तो हमको करना पड़ेगा गांव पड़ोसी इकट्ठे हो गए पैसा, पैसा कलेक्शन करने लगे कहा चलो चलो चलो चलो उठाओ जैसी पहले को उठाने लगे पहला बोला नहीं नहीं, नहीं मुझको मत जलाओ मैं जिंदा हूं जैसी कहा जिंदा है दोनों खड़े हुए जहा नमक लेके आधे राधे तो भैया हमारे ब्रज में हमारे ब्रज में ये बात, ये बात है जो बोले सो, सो। कुंड भगवान नहीं बोल रहे थे, थे भगवान की बनी, बनी हुई थी जहां भगवान, भगवान बोले अब तो को। भगवान को चल भगवान ने दे कहा देख भाई देख देख मेरी एक प्रभु बोलो क्या बोले शर्त इतनी सी है कि, कि तू, तू आगे, आगे आगे मैं तेरे पीछे पीछे मैंने आपसे आप कहा था, था ना भगवान भक्तों के पीछे, पीछे चलते, चलते, चलते हैं आगे चलते तो बोले प्रभु मेरी है तू आगे आगे और मैं पीछे पीछे पीछे मुड़ के देखना नहीं ठीक है और सुन खाने के लिए मुझे एक शेर चाहिए भगवान ने कहा खाने के लिए मुझे एक शेर चाहिए तो कहा कि ठीक है तो ब्राह्मण ने कहा एक नहीं चार दिन का चिंता मत करो और बस जब भोग का समय हो तो भोग धर देना, देना और पीछे ऐसी धक् देना और पीछे, पीछे मुड़के मत, मत देखना तूने पीछे, पीछे मुड़के देखा तो बस मैं वही घड़ाऊंगा तो बोले प्रभु एक बात बताओ मुझको तुम भेजोगे आगे आगे मैं पीछे पीछे और तुम पीछे, पीछे से खिसक गए तो पीछे, पीछे से खिसक गए तो क्या होगा भगवान ने कहा क्या पगले मेरे, मेरे पैरों में नूपुर हैं नूपुर की आवाज तुझको छुन छुन छुन छुन छुन छुन छुन की आती रहेगी तू समझ ना मैं तेरे पीछे पीछे पीछे पीछे चल रहा तो ब्राह्मण ने कहा प्रभु एक बात कहूं जब, जब आप चलोगे मैं आपको आप चलते हुए भी देखना चाहता बोले तो बात, बात बात बात नहीं नहीं होगी तय है मैं और तू पीछे मुड़ के मत देखना ठीक ठीक चल चल चल वृंदावन यात्रा प्रारंभ हुई अब चल अब कहा वृंदावन कहा चलते चलते चलते चलते चलते चलते चलते में भोग भोग का समय होता ब्राह्मण कुछ लाता भगवान को लगाता जब वो उसका गांव जब कुछ अठारह कोस कितने किलोमीटर हुआ अठारह कोस कितने किलोमीटर हुआ 54, चौवन किलोमीटर लगभग जब उसका, उसका गांव खुदरा रह गया तो लड़के ने तो ने सोचा कि ये तक आ ही गए वृंदावन से, से यहां तो तो तो यहां तक तो तो आ ही गए हैं अब अब थोड़ी देर की बात और है तो मैं अब यहाँ से तो वो लौट के जाने वाले हैं नहीं है अगर पीछे देख लेता हूँ कोई बात होगा मना मूँगे गांव में, तो में तो ले ही तो मन ही तो है वो देखना चाहता था कि ठाकुर को मैंने बोलते हुए तो सुन लिया ये ठाकुर चलता कैसे सुना था कि नंद रानी के यहां पर ठाकुर घुटवन चलते थे नंद बाबा उंगली पकड़कर उनको लेके चलाते थे मैं देखना, देखना चाहता हूं, हूं कि, हूं। कि हूं। ये मेरा, मेरा ठाकुर कैसे चल जा है भक्त की भावना है मेरे भाई बहन ये भक्तमाल ग्रंथ पूरा हृदय और भावना वाला ग्रंथ है इसको दुनियादारी से जोड़ोगे तो इसको सुन नहीं सकते आप लोग तर्क, तर्क करने लग जाएंगे बुद्धि का प्रयोग करेंगे ऐसा कोई होता है ऐसा कोई होता है।, है क्या इसलिए हमेशा कथाओं में मैं कहता हूं मेरे भाई बहन परमात्मा ने हमको दो चीज दी है एक बुद्धि दी है एक हृदय दिया है एक बुद्धि दी है और एक हृदय दिया है, है भैया बुद्धि का प्रयोग कहां करें, करें बुद्धि का प्रयोग संसार के लिए करो व्यवहार में करो और हृदय का प्रयोग भगवान के लिए करो आप क्योंकि महाराज हम उल्टा कर दें करके देखो और हृदय का प्रयोग का अगर, तुम, अगर तुम, संसार तुम संसार के लिए करोगे अगर मान लो तुम, तुम दुकानदार हो तो आपसे आप कोई आप सामान मांगने आएगा भैया सामान दे, दे, दे दो आपको अच्छा भैया ले जा पैसा नहीं, नहीं अच्छा कोई बात ले जा, लूट के ले जाएंगे तुमको, लूट के ले जाएंगे और बुद्धि का प्रयोग अगर तुमने परमात्मा में कर दिया बोले ऐसा कोई होता है क्या ऐसा है वैसा है तमाम तरह की शंकाएं तुम्हारे जीवन में आ जाए तमाम तरह की शंकाएं जीवन में आ जाएंगी, आ में जीवन जीवन आ जाएंगी। फिर उस, उस भक्ति के तत्व को तो तुम समझने में, में, में असमर्थ हो जाओ असमर्थ हो जाए इसलिए बुद्धि का प्रयोग संसार के लिए करना और हृदय का प्रयोग ठाकुर के लिए करना तर्क, तर्क मत करना भगवान, भगवान कहते, हैं, कहते हैं विश्वास महाप्रभु चैतन महाप्रभु कहते हैं बोले भैया मैं तो विश्वास तो से मिलता हूं मैं तो विश्वास से मिलता हूं तोर् बहुत दूर मैं तर्क से तुम्हें बहुत दूर रहता हूं तर्क मत करो कुतर्क मत करो विश्वास करो उस ब्राह्मण बालक ने सोचा कि ठाकुर चलता चा, चा, कैसे होगा ठाकुर गुर, गुर, गुर, चा, कैसे चा, होगा ठाकुर को चा, चलते हुए हम देखना चाहते हैं तो बस वो ठाकुर को सोचा कि देखूं कि नहीं देखूं मन में आया पर सोचा कि रुक गए तब क्या होगा काम बिगड़ जाएगा बोले नहीं जब यहां तक मना के आया हूं, तो वहां तक भी ले आया जाऊंगा तो बस खूब निश्चय पीछे मुड़कर जैसे ही देखा ठाकुर वहीं खड़े हो चलने लगा घुघरू की आवाज नहीं आई लौट के आया ठाकुर Osionfish. आपने चलो भगवान okay. ने कहा तुझसे मैंने कहा था ना तू तु देखेगा मैं वही रुक जाऊंगा देखेगा मैं वही रुक जाऊंगा ठाकुर मेरे काम का क्या होगा बोले इतनी दूर आ गया हूं एक काम करना अपने पंचों को यही बुला सारे, सारे पंच, पंच लोग, लोग आए तब तो तो मेरे ठाकुर ने, ने मुंह तो से बोलकर मैं मैं साक्षी साक्षी हूं इस ब्राह्मण ने, ने अपनी, बेटी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए इस ब्राह्मण से कहा था अब जब भगवान ने साक्षी दे दी तब तब किसकी मजाल थी किसकी मजाल थी कि बस उनकी बात, बात को टाल सके, सके उस ब्राह्मण का विवाह उस, उस, उस बूढ़े ब्राह्मण की बेटी के साथ में हो गया अब, अब, क्या अब क्या था जरा, जरा सोचना, सोचना मेरे भाई, भाई बहन जब वो जो ठाकुर चलकर आ गया उस ब्राह्मण की निष्ठा ठाकुर के प्रति अब वहीं पर रहने लगे दोनों पति पत्नी ब्राह्मण बालक उसकी पत्नी वही ठाकुर का भजन करने लगे वही भजन करने लगे वही रहने लगे वही ठाकुर की सेवा अर्चना होने लगी ठाकुर खुले, खुले में खड़ा है ठाकुर खुले में खड़ा जगन्नाथपुरी के जो महाराज थे राजा जी उनने उनको पता उनको चला कि वृंदावन से गोपाल, गोपाल जी आए हैं तो आया आकर भगवान से वो तो भगत था वो भी भगवान से प्रार्थना की बोले प्रभु हाँ मेरी इच्छा है आप यहां पर हो इतनी दूर आ गई हो तो पुरी में चलो हमारी कहा जगन्नाथ भगवान है वहीं पर आप विराजमान हो जाना सब आपका दर्शन भी करेंगे उनका दर्शन भी करेंगे पक्का बोले पक्का भगवान ने चलो भगवान ने कहा चलो तो हमारे साक्षी, साक्षी उनका नाम ही साक्षी, साक्षी पाल गोपाल पाल पड़ गया वो गोपाल जगन्नाथपुरी में आ गए और भगवान जगन्नाथ के बगल में उनकी स्थापना हो अब क्या अब हुआ देखो अब हमारा ठाकुर तो बड़ा चटोरा है मैया कहती लाला तू रोटी अच्छी ना लगे तो, तो मक्खन चाहिए तू, तू तो बड़ो, तो बड़ो चटोरा चतोर है।, है देखो भैया चटोरा शब्द जो है केवल ब्रिजवासी ही प्रयोग करते कर हैं दुनिया में कहीं प्रयोग में नहीं आते तू तो बहुत बोलो चटोरा हमारा ठाकुर तो चटोरा है हमारा ठाकुर चटोरा और तभी ब्रिजवासी लोग और, तभी, तभी, भ्रिजवासी भ्रिजवासी लो, लो और भगवान, भगवान के जितने, की जितने भी, भगत भी, भी भगत है वृंदावन के रसिक भगत वो भगवान से केवल बल प्यार चाहते हैं बोले बोले प्रभु अगर हमारे मन को अगर तेरा प्रेम मिल जाएगा तो हमको तो तू नहीं चाहिए हमको तू नहीं चाहिए हमको, हमको तो केवल तेरा केवल ये भक्तों की भावना है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 समझे उसे, तो समझे उसे दिल दार कहते हैं जो दिल की दासीता समझे उसे दिलदारी कहते हैं जो दिल की दासिता कहते हैं यही मेरी तमन्ना है यही मेरी तमन्ना भगवान तुम्हारा प्यार मिल जाए मेरे तिल को अगल भगवन तुम्हारा प्यार मिल जाए मेरी वीरान का मेरी वीरान राहगा प्राय जो बदले में ना कुछ चाहे उसे तो प्यार कहते हैं के दे बदली कुछ चाहे उसे तो प्यार कहते हैं जो जुबले में ना कुछ चाहे उसे तो प्यार कहते हैं दिल में न कुछ चाही उसी तो प्यारी कहते हैं मुझे बेदानी बस्ती में मुझे बेदानी बस्ती में गई मेरे दिल, को अगरे मेरे दिल को अगर भगवन तुम्हारा प्यार मिल जाए दिल को अगर भगवन तुम्हारा प्यार मिल जाए इतना ही काफी है प्रभु इतना ही काफ़ी है धीर नाज चले जाए प्रभु इतना काफी है तीर इतने रो चले जाए मेरे दिल को हजार भगवन तुम्हारा प्यार मिल जाए मेरे दिल को अगल भगवन तुम्हारा प्यार मिल जाए मेरी वीरान लागा जो दिल की दासिता समझे उसे दिलदार कहते हैं जो दिल की दासिता समझे उसे दिलदार केहते यही मेरी तमन्ना है यही मेरी तमन्ना है यही मेरी तमन्ना है यही मेरी तमन्न मुझे दिलदार मिल जाए यही मेरी तमन्ना है मुझे दिलदार मिल जाए मेरे दिल को अगरे भगवन तुम्हारा प्यार हमारा ठाकुर जगन्नाथपुरी में आकर बैठ गया। ठाकुर ने शर्त रखी थी।, थी राजा जी चलेंगे आपके साथ लेकिन छप्पन भोग उड़ने चाहिए ठीक है अब छप्पन भोग लगते छप्पन भोग लगते और हमारा ठाकुर माल तो ठाकुर स्वयं उड़ा जाते और कड़ी चावल जगन्नाथ प्रभु के लिए छोड़ देते हमारा अब जगन्नाथ प्रभु ने देखा ये तो आ गया है अब चलो कोई बात नहीं मेहमान है एक आध दिना की बातों कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेंगे अब तो यहां रोजाना ही ऐसा होने लगा माल माल हमारे ठाकुर खा जाए और कड़ी चावल उनके लिए छोड़ दे हमारा अब तो जगन्नाथ प्रभु दुखी रहने लगे बोले भैया सारा माल तुझे तो खा जाए हमारे ती चावल वावल कड़ी चावल छोड़ दे तब राजा जी ने कहा जय जय क्या बात है बड़े कुछ परेशान लग रहे हो जगन्नाथ जी ने कहा राजा जी क्या बताएं जब से हफ्रत से, से, से हमारे मेहमान आए हैं हमें कुछ, कुछ, खाने कुछ खाने को नहीं मिला सारा माल तो, माल तो वो ही खेच जा सामान दुगना कर देंगे तब तो मिल ही जाएगा बोले हाँ जाए। तब ठीक है अब जब दुगना आया तो महाराज हमारे ठाकुर गिरिराज बाबा लिया भैया तो दोगुना लिया मां कोई बात की कमी तो है ही ना तो दोगुना लिया ए दोनों एग बच्चों मोबाइल खेल कर फिर वो यहां खेल करने लगे दुगना आया दुगना खींचने लगे अब तो जगन्नाथ प्रभु के लिए फिर वही और कड़ी और चावल मिल गए अब भैया घर में मेहमान तो तो दो चार दिन तो बड़ा अच्छा आगे है ना कोई भी हो मालटाल बन जाए और बाकी बात तो भैया एक सब्जी और दाल और चावल में ही निकालना पड़ेगा बाग को भैया फिर नहीं मीठा आप ब्रिजवास जी के हाथ भैया अब तो रोजाना ही पड़ो गए रोजाना कौन सा रसगुल्ला रो बी अब ऐसे मेहमान घर में आगे और जाने का नाम ही नहीं ले रहे परेशानी होने लगी जगन्नाथ प्रभु को देखो तो आपसे आप एक आप उपाय बताता हूं किसी, किसी को जुकाम हो जाए, जाए। किसी, किसी को, को जुकाम हो जाए भोजन मत दो जुकाम चला जाए किसी, किसी को बुखार को हो जाए उसको भोजन, भोजन मत दो।, दो बुखार चला, चला जाएगा घर गर में कोई मेहमान आमे समझ गया जरूरत ना गिर की रहा रहा। है ना हाँ अब एक जगह परिवार में मेहमान आ गए महाराज मेहमान आ गए पति पत्नी और महाराज लड़के, लड़के से कहे कि तुम्हारी लड़की की तरफ तो से है और लड़की, लड़की से कहे कि तुम्हारे आदमी की तरफ से है महाराज अब तो, तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हफ्ता दस दिन है गए बीस दिन हो गए जाने का नाम नहीं ले रहे एक दिन एक दिन पत्नी ने कहा कि अभी कैसे मेहमान है जाने का नाम नहीं ले रहे तो बोले जाएंगे कि तुम उनको बढ़िया माल जो खिला रही हो रोजाना तो बोले भैया मेहमान घर में आया है उसको, उसको खिलाना तो चाहिए लेकिन अब तो ये ऐसे हो गए कि अब तो नाक, नाक में दम कर लिया है ये तो मेहमान जाएं तो ही अच्छा है ये मेहमान जाएं तो ही अच्छा है बोले कैसे जाए पति ने कहा उपाय करेंगे बोले क्या कि कल बगल वाले, वाले कमरे में हम तो लोग लो जो जो झगड़ा करेंगे मैं तुझे झूठ फूठ को डांटूंगा तू के चम को डांट रहे हो तो बस आज साथ की साथ बात साथ मैं की तो जा रही हूँ भोजन, भोजन, भोजन नहीं बनाऊंगी और जब भोजन नहीं बनाऊंगी तो वो अपने आप अप चला, चला जाएगा तो ठीक है झूठ फूठ को डालूंगा और तुम झूठ भूट को तुम रोना भी उसको लगे की तुम हाँ सचमुच को रो रही हो सच बोले हाँ सच कहते हैं बगल वाले के कमरे में नाटक चालू हुआ पति ने कुछ बात कही पत्नी ने कुछ बात कही पति ने, ने, ने डांटना चालू किया और पत्नी रोने लग गई बोले आप मुझे डांट रहे हो मैं इतना काम करती हूँ और भोजन पानी नहीं बनाऊंगी मायके जा रही हो महाराज जोर जोर से रोने लगी और जो मेहमान आए थे उन्होंने सुन लिया भैया अब तो रोटी बनेगी नहीं अब क्या करेंगे यहां से चलो अब निकल के आए अटैची बांधी अटैची बांध के भैया बड़ा अच्छा लगा आप क्या रहे तो अब तो हमको तो जाना, तो जाना चाहिए चलो वो उसको छोड़कर आया आया जब लौट कर, आया, कर आया, देखता देखता क्या है आया आया, पत्नी बैठी बैठी रो रही पत्नी बैठी बैठी रो रही है पति ने कहा कि मैंने तुमको झूठ मूठ को डांटा था और तुम सचमुच को रो रही हो तो पत्नी ने कहा आपने मुझको झूठ मूठ में डांटा था बोले हाँ झूठ मूठ में डांटा था तो पत्नी कहती है मैं सचमुच में कहा रो रही हूं मैं तो झूठ मूठ को रो रही हूं इतने में वो मेहमान आ गए तुम गए नहीं बोले मैं भी झूठ मूठ को ही गया था बोलो राधे राधे तो बोले बोले भैया कभी कभी मेहमान आ जाते हैं जाने का नाम नहीं लेते और जो हमारे गोपाल जैसे मेहमान हो तो जगन्नाथ प्रभु अकुलाने लगे अब माल आवे ठाकुर वैसे ही समेट जाए वैसे ही समेट महाराज अब, अब तो उन्होंने कहा तो। राजा जी अब तो हमको कुछ मिल नहीं रहा है देखो हम सूखे होते जा रहे हैं दुबले पतले हो जा रहे हैं और तुम ऐसे मेहमान को ले आए हो कि जाने का नाम ही ना लेते अब जब कुछ बेरुखी दिखी जगन्नाथ प्रभु की तो हमारे प्रभु कहते तो हैं अच्छा, अच्छा जगन्नाथ जी आपके साथ रहे बहुत अच्छा लगा अब नहीं रहेंगे अब नहीं रहेंगे हम जा रहे हैं अब हम जा रहे हैं ठाकुर चल दिए अब जब चल दिए रूट कर अब जगन्नाथ भगवान को लगा कि अच्छी बात नहीं है कोई मेहमान रूट के चला जाए राजी घुसी जाए तो अच्छी बात है राजा, राजा को सप्न दिया जल्दी जाओ जल्दी जाओ गोपाल जी जा रहे हैं जल्दी जाओ गोपाल जी, जी, जी जा रहे हैं ओ बस राजा जी पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा अरे महाराज आप क्यों गुस्सा हो रस्ते पर रोक लिया अरे गोपाल जी आप बोले नहीं नहीं बाबा आपके जगन्नाथ जी को अच्छा नहीं लगता हमारा रहना और भैया हम नहीं रह तो राजा जी ने कहा अच्छा मत जाओ मैं आपका यही मंदिर बना देता हूँ जगन्नाथपुरी के पास में पास पास मंदिर, मंदिर बना दिया बोले यही मंदिर, मंदिर यही सेवा होगी जो भोग भो राग जितना आपको चाहिए सब लग पक्का ठाकुर रहने लगे अब कौन आया था साथ में ठाकुर अकेले आए थे मेरे गोपाल अकेले आए थे वृंदावन के भक्तों तुम्हें तो पतो है कि हमारे ठाकुर कहीं अकेले रह सके बोलो ना साथ में कौन होनी चाहिए अब उनको राधा रानी के बिना मन नहीं लगे अब कैसे आमे कहते हैं जो मंदिर का जो पुजारी था उसके यहां पर एक कन्या पैदा हुआ उसके यहां हाँ एक कन्या पैदा हुई बड़ी, बड़ी सुंदर कन्या, कन्या थी, थी। उसका, उसका, उसका नाम, नाम भी राधा रखा उसका नाम भी राधा रखा अब वो थोड़ी बड़ी हुई अब गोपाल जी से खेलने लगी देखो गोपाल जी के पास में आकर खेलने लगी और बड़े भाव से उसका इतना प्रेम इतना प्रेम हो गया जब देखो उनके साथ नहीं खेलती उनके साथ नहीं वार्तालाप करती लोगों ने, लोगों ने चर्चा चालू कर दी तब भगवान, भगवान ने पुजारी से कहा पुजारी तू चिंता, चिंता मत कर, ये तेरी तेरी बेटी और, और कोई नहीं, नहीं है, बेटी मेरी किशोरी श्री राधा के रूप में तेरे यहां जन्म लिया है एक काम कर दे अपनी बेटी को तू मेरे बगल में लाकर खड़ा कर दे सब काम पूरा हो जाएगा और बस अपनी बेटी को सजाया है आज सजाकर ब्राह्मण की, की बालिका बिल्कुल जैसी जैसी नीलाम्बर पहनाया है उसको देखो, देखो गो, हमारे गोविंद पीताम्बर पहनते हैं और किशोरी जी नीलाम्बर पहनती है हमारे गोविंद पीतांबर पहनते हैं किशोरी जी नीलांबर पहनती हैं किशोरी जी नीलांबर क्यों पहनती हैं गोविंद पीताम्बर क्यों तो पहनते हैं जरा ये भी सुन लो राधा रानी का रूप कैसा है तप्त तो कांचन गौराउंगी जो सोना है ना जब, जब सोने को जब गर्म किया जाता है गर्म सोना का जैसा रूप है ऐसा रंग कि श्री किशोरी जी हैं और हमारे ठाकुर कैसे है नीलामुज शामल को मलांगम राधा समारोहित बाम भागम हमारे ठाकुर कैसे हैं? बोले नीलाम कुछ है और किशोरी जी कैसे हैं बोले तब तक आंचन गौरांगी में है इसलिए ठाकुर क्या करते हैं ठाकुर जैसे राधा रानी का रूप है राधा रानी के रूप का पीताम्बर ठाकुर पहनते हैं और ठाकुर का जैसा, जैसा रूप है ऐसे रूप के, के कपड़े जो, किशोरी जो हमारी किशोरी जी पहनती तो बिल्कुल नीलांबर, कि पहना कर ठाकुर के बगल में जैसे ही खड़ा किया है और खड़ा करते ही बस उसने पहले ठाकुर को प्रणाम किया प्रणाम करके एक बार ठाकुर को देखा है और बस बस बस जैसे ही खड़ी हुई है, ठाकुर में में ऐसी लीन हो गई बस बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल गई गई कि बिल्कुल मूर्ति मूर्ति जैसी जैसी बन बन आज भी जो जगन्नाथपुरी जाते हैं तो रास्ते साक्षी गोपाल का मंदिर पड़ता है पहले उनको प्रणाम करते हैं फिर जगन्नाथ जाते हैं एक छोटी सी घटना और घटी जगन्नाथपुरी के जो राजा थे, थे, थे उनकी धर्मपत्नी महारानी आई हैं, आकर, आकर एक दिन देखा ठाकुर के गले में ने है, ने हार, हार है, है, है लेकिन उनके कान में कुंडल नहीं है कान में कुंडल नहीं है उसके मन में आया ठाकुर के कान में कुंडल पहनाऊं, लेकिन चली गई सोचती है ठाकुर के कान में छेद करेंगे ठाकुर को बड़ी पीड़ा होगी करूं तो करूं क्या, क्या? उसके मन में विचार था लेकिन मन में था कि ठाकुर के, के कान में मैं कुंडल भी पहनाऊं पे वो ऐसी भावना रखकर चली गई रात को मेरे गोपाल ने सप्न दिया अरे रानी तू तो चिंता मत कर मेरे कान में तो छेद है तेरे ध्यान नहीं पूरे छेद कब है मानो सपने में उसने पूछा तो गोविंद ने कहा जब मैं वृंदावन में था मैया नंद रानी ने मेरे कान छिदवाए थे मेरे कानों में तो वैसे ही छेद है तू आके देखियो तुक जो पहनानो है वो पहना दियो बस वो रानी रानी आई है हैं। और गोविंद आज, आज भी साक्षी साक्षी बनकर हमारे ठाकुर आज भी वहां पर विराजमान हैं ऐसे ऐसे हमारे गोविंद को हम लोग प्रणाम करते, करते हुए साक्षी, साक्षी गोपाल और उनके भक्तों की जय जयकार जे करते हुए हम लोग थोड़ा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं देखो भैया भी भक्तमाल में भक्तों के, के चरित्रों की, चरित्रों की कमी की नहीं है। बहुत से भक्त ऐसे हैं जिनकी कथा भागवत में आती है लेकिन मैं उन्हीं भक्तों के चरित्रों को रखने की चेष्टा कर रहा हूं, रहा हूं। जिन, जिन आ, चोटे, छोटे छोटे चरित्र हूं, हूं। रोज दो, दो, दो, तीन चार भक्तों तो, का चरित्र तो सुनने को मिलता रहे अलग-अलग तो कम कम से भक्तों के प्रति आपकी निष्ठा और भाव बना रहे निष्ठा और भाव बना रहेगा एक एक महात्मा एक महात्मा एक राजस्थान की एक घटना है, है, है, है, है एक भक्त, एक भक्त हुए जिनका नाम था देवा पंडा देखो भैया हमारे ब्रज में पंडा, पंडा शब्द को पंडा अच्छा नहीं मानते। बोले भैया क्या कह रहे पंडा गिरी तरह है ना बोले कौन है बोले पंडा है भैया ये पंडा, ये पंडा से ही पंडित शब्द बना है, पंडा, पंडा से ही पंडित शब्द बना है बोले भैया पंडा किसे कहते हैं जो तो सद की असत की जिसको जानकारी होती है ऐसी बुद्धि जिसमें है वही पंडा है और वही पंडित है वही पंडित। जिन, जिन जो ना समझ है वो इस शब्द को बड़ा छोटा लेते, पड़ा लेते भी हैं भैया क्या करे छोरा बोले भैया हमारा छोरा पंडा की दिक है, भी है ना ब्रज के लोग बोलते हैं लेकिन पंडा शब्द अगर देखा जाए तो विद्वान के लिए है और वास्तव में जो यहाँ ब्रज में आते हैं उनको अब जो व्यक्ति नया आता है बोलो, बोलो जो व्यक्ति नया आता है हमसे पूछते हैं बोले महाराज हमको दर्शन करने कहा तो जाएं तो कहते भैया जी गोपेश्वर जाओ यहाँ जाओ रंगजी जाओ, जाओ, जाओ मदन मोहन जी जा। जाओ, जाओ, जाओ, जाओ हम बोलते जा, नहीं बोलते आपको आपको क्या पता आपको क्या पता तो जो आपको बताए कि कहा दर्शन करना चाहिए कहा नहीं करना चाहिए वो काम ज्ञान से होता है विद्वत्ता से होता है और इस काम को जो व्यक्ति करता है वही पंडा कहलाता है वही पंडा कहलाता है और उसी को पंडित कहते हैं उसी को पंडित कहते हैं तो देवा पंडा नाम के ना एक ठाकुर के पुजारी थे और ठाकुर का रूप कैसा है महाराज चतुर्भुज रूप है उनका ठाकुर का चतुर्भुज रूप है और चतुर्भुज वो देवा पंडा ठाकुर की सेवा करता था देखो आपको महाराज सेवा तो सब करते हैं लेकिन भैया ठाकुर की सेवा करो ऐसी सेवा करो जैसे महाराज अम्बरीश किया करते थे जैसे महाराज अमरीश किया करते थे भागवत में आया है मनो दिन पादार बचांसी बैकुंठ गुणानु वर्णने करौर हरे मंदिर मार्जना दिशु श्रुतिम चकारात अच्छु दयो सबई मनो मनो महाराज का मन, मन भगवान के चरणों में लगा हुआ भैया जब ठाकुर की सेवा करो सबई मनो कृष्ण पादार विंदे ठाकुर के चरणों में मन, मन लगा हुआ था मुंह से कुछ, कुछ बोलते, बोलते थे गुणानु वर्णन ठाकुर के गुणों का वर्णन ही करते थे ठाकुर के गुणों का वर्णन गुणानुन और करउर हरेर मंदिर मार्जना दिशु और अपने हाथों से ठाकुर के मंदिर में झाड़ू लाते थे मेरे भाई बहन मैं कहना चाहूंगा संस्कार के माध्यम से भगवान आपको बहुत, बहुत बड़ा बनावे लेकिन चेष्टा करो ठाकुरबाड़ी की सेवा, सेवा अपने से हाथों से, से करो ठाकुर की सेवा, सेवा अपने हाथों से, से करो, करो मंदिर, मंदिर की सेवा अपने हाथों से करो ठाकुर की सेवा मंदिर की सेवा नौकरों से नहीं करनी चाहिए नौकरों से नहीं करनी चाहिए मैं कलकत्ता के एक परिवार में गया मैं सच कहता हूँ बहुत बड़ा परिवार था जितने लोग थे उससे चोग ने उनके यहां पर नौकर चाकर थे लेकिन मैं देखता था कि सास और बहु आ, सास ठाकुर के लिए माला बनाती थी और बहु मंदिर में पहुंचा जाती थी मैं बड़ा खुश हूं मैंने कहा मुझे का बड़ी, बड़ी खुशी हुई, हुई कि मैं, मैं आपके घर में रुका हूं जहां पर आप लोग ठाकुर सेवा करते हो जन्नली मैं दुनिया, दुनिया के आ, जाक जाता ठहरता तो नौकर नौकर वहां भी पोछा लगा देते हैं मंदिर तो से ऐसा ही करना चाहिए अरे भैया कितना बड़ा मंदिर है जन्नली आजकल मकान छोटे बनते हैं कोई बड़ा हॉल जैसा मंदिर तो होता नहीं है ज्यादा से ज्यादा दस बाई दस का ही रूम होता होगा मंदिर का उससे बड़ा तो होता भी नहीं होगा महाराज बोलो लेकिन हम लोग इतने तो बड़े हो गए हैं कि हम ठाकुर के मंदिर में अपने आप पोछा भी नहीं लगा सकते भैया ठाकुर के पोछा लगाने से ठाकुर के बर्तनों को साफ करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे छोटे नहीं हो जाओगे ठाकुर की सेवा जिस, से जिस घर से में अपने आप, आप होती, में, होती है उस, उस घर से कलेश, से कलेश निकल जाता है कलेश और कलेश वहीं होता, होता, होता है जहां घर के मंदिर में बाहर का व्यक्ति घुसता है। मैं अनुभव से क्या जब घर के लोग अपने मंदिर की पूजा नहीं करेंगे होते सोते नहीं कर रहे चलो नहीं हो कोई बात नहीं मजबूरी में करा ली लेकिन घर में होते सोते तुम तुम्हारा बिस्तर में पड़े हुए हो बिस्तर में पड़े पड़े, पड़े, पड़े, पड़े चाय पी रहे हो और बाहर से मंदिर से मं किसी बाहर का मंदिर में पुजारी आकर तुम्हारे मंदिर में घंटी हिला रहा है सोचो ठाकुर क्या सोचेंगे ठाकुर क्या सोचेंगे कि बोले भैया अब जरा सोचो ठाकुर तुमसे ज्यादा गया भीता हो गया तुमसे ज्यादा गया भी हो गया फिर तुम आकर तो आक आक आक मंदिर में आंख हाथ हाथ था, बंद करके जड़ ठाकुर आ जाओ हमने खाएंगे खाएंगे तुम्हारा? तुम्हारा? बोलो, जीवन में नहीं खाएंगे भैया को मतलब अच्छा अच्छा नहीं आए तो बढ़िया लेकिन लाओ तो भैया ठाकुर तो बोलेगा ठाकुर बोलता है मैं आगरा के एक परिवार, परिवार में, में मेरी कथा थी आगरा में में एक किसी तो परिवार, परिवार, परिवार में, रुका, में, रुका में, बड़ा धार्मिक परिवार तो लोगों की आदत होती है कि कोई भी महाराज आए अपने मंदिर को दिखाए मुझसे बोले महाराज हमारा मंदिर देखिए मैं देखने के लिए गया मैं प्रणाम करके चलने लगा तो मुझसे कहते हैं आपने कुछ बताया नहीं हमारी कोई कमी हो तो बताओ मैंने कमी तो है आपके यहाँ पर, पर कहूंगा तो बुरा लग जाएगा आपको बड़े लोग बोले तो नहीं गुरु जी आप मत मैंने आपके ठाकुर कह रहे हैं कि इनको कई दिनों से भोग से नहीं लगा चल, चल दिया मैं उन्हीं के यहाँ ऊपर ठहरा हुआ था वो आर के बोले थे आप जानते होंगे तो जो उनकी धर्मपद में बेटा बेटा आया और वो रोने लगे गुरु जी सच कहते हो थे थे थे। हम भोग लगा। लगाया हमने कुछ दिनों से बोले क्यों, क्यों? बोले हमारा झगड़ा चल रहा है मैंने किस बात का झगड़ा चल रहा है बोले झगड़ा ये चल रहा है कि महाराज बेटी बड़ी हो गई, हो गई है तो इसकी शादी नहीं हुई हम जगह जगह लड़का देख रहे हैं एक की बेटी है इसको घर से दूर भेजना नहीं चाहते हम तो पास में रखना चाहते हैं इनसे हम प्रार्थना करते हमारी सुनस मैंने, मैंने चलो ठीक है, है है अब अब मांगो जो होगा जो होगा लेकिन ठाकुर के भोग को करो उस ने, अब की है। ने की मैंने आपको हमारे जाने से पहले आपको समाचार देंगे ये हम विश्वास आप देखो मैं सच कहता हूँ बंधुओं ठाकुर से क्षमा मांगी ने क्षमा भी ख्यामादी कर दिया और करने के बाद महाराज ब्राह्मणों की उसने सेवा की बड़ी निष्ठा से सेवा, सेवा की महाराज कथा में भी लेट पहुँचते थे कि जब शाम के भोजन की तैयारी कर कर बिचारी जाती थी और जब जब हम लोग वहां से चले और जब हम वृंदावन आए होंगे कुछ ही कुछ समय बीता होगा महाराज समाचार आ गया गिरुजी ठाकुर के आशीर्वाद से आप लोगों की आशीर्वाद से बेटी की शादी आगरे में ही तय हो गई है आपको बच्ची को आशीर्वाद देने आना है मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया वालों घर में ठाकुर लाओ ठाकुर ठाकरी ठाकुर तो बोलता है। बोलता है। की सेवा तीन बार तो ठाकुर को भोग लगाई देर तुम्हारा दिन में आठ बार भोग लगता है आठ बार भोग लगता है तभी तो छप्पन भोग ठाकुर के होते आपको, आपको पता, पता है आठ छप्पन भोग लगते थाकुर थाकुर के? के? ए, चपन चपन चपन क्यों लगे? लगे सुन लो ब्रजवासी जब भगवान ने सोचा हम तो सात दिन सात रात के लिए गिरिराज को उठा लेंगे भोगरा कैसे लगेगा एक दिन में ठाकुर को आठ बार भोग लगता है और सात दिन में कितने हो बोलो हाँ छप्पन इसीलिए ठाकुर को छप्पन भोग लगाए जाते हैं ये परंपरा हमारे गोविंद की हमारे गिरिराज की परंपरा है छप्पन भोग की अब देखो जिसको देखो वो छप्पन भोग लगा रहा है बालाजी के छप्पन भोग लग रहे हैं और हमारे वृंदावन में तुम्हारा करौली देवी का ज्यादा ही प्रभाव है यहाँ से बस भर भर के जा रही है बोले क्या है बोले करौली मैया क्या छप्पन भोग है भैया एक घी दे दो छप्पन भोग लगा लो तो छप्पन भोग अब तो करौली की भी लगने लगे और अब यहाँ बालाजी की भी लगने लगे महनीपुर की भी लगने लगे लेकिन छप्पन भोग की परंपरा जो है बोले हमारे गिरिराज की परंपरा हमारे गोविंद की परंपरा है घर में ठाकुर लाओ घर में ठाकुर लाओ आज स्वर्ण कर लो जो लोग कथा सुनने हैं भैया हो सकेगा तो ठाकुर की सेवा अपने हाथों से कर ठाकुर की सेवा अपने हाथों से हम हाँ तो हाँ करेंगे भैया नौकरों से ठाकुर की सेवा मत कर मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं देवा ठाकुर की सेवा करते थे चतुर्भुज भगवान थे वहां की जो तत्कालीन जो राजा थे राजा का नियम था कि जब ठाकुर की जब, ज़ग ज़ग की जब की शाम, शाम की, की आरती होती थी आरती का, का दर्शन करते थे और ठाकुर के प्रसादी माला ठाकुर की प्रसादी माला पुजारी जी देते थे और वो राजा जी अपने गले में माला को पहनते थे ये नियम था रोज आते ठाकुर का दर्शन होता ठाकुर के गले में प्रसादी माला पुजारी देते और वो पहन लेते एक दिन एक दिन, एक दिन एक दिन समाचार, समाचार आया आ, आ, कि भैया राजा जी जो हैं है, है, वो नहीं आ पाए भाई, भाई, भाई। अब वो ठाकुर की प्रसादी माला तो, तो उतरी हुई थी, थी। देवा प्रंडा ने सोचा राजा रोज, रोज तो, तो पहनते तो हैं आज राजा आए नहीं है चलो मैं ही पहन लो तो ये भावना ये नहीं थी कि राजा पहनते हैं माला मैं पहन लू कि मेरे गले माला होनी चाहिए ना ना कि ठाकुर की माला है तो कम से कम ठाकुर का आशीर्वाद को मिल जाएगा माला के रूप में, में, में, में, में। तो बस, बस वो ठाकुर की माला माला प्रसादी ने बड़े भाव से अनुग्रह, अनुग्रह कर, कर गले में धारण कर ली इधर क्या हुआ राजा जी ने सोचा कि चलो दर्शन तो ठाकुर जी के बंद हो गए हैं ठाकुर की प्रसादी माला होगी वही मिल जाए तो ही अच्छा समाचार आया राजा जी आ राजा जी आ रहे हैं तब क्या करें अब पूजा ने सोचा अब माला क्या होगा तो पंडा जी ने क्या किया जल्दी जल्दी अपने गले की माला को उतारा और उतार कर रख दिया राजा जी आए राजा जी गले में माला को पहना दिया राजा जी प्रसन्न होकर चले आए रात को जब सोने लगे और सोने से पहले जब उन्होंने माला को उतारा तो जब, जब, जब, जब देवा पंडा जी ने जब माला उतार के दी थी तो दो दो जल्दी, जल्दी जल्दी में जल्दी क्या, हुआ? क्या हुआ पुजारी जी की एक एक या दाढ़ी की जो हैं वो बाल भी माला में चले गए अब राजा जी ने जब माला देखी माला देखकर पुजारी को बुलवाया पुजारी जी एक बात पूछे आपसे बोले हाँ क्या ठाकुर के बाल सफेद हो गए हैं क्या क्या पूछा ठाकुर के बाल, बाल सफेद हो गए हैं क्या पंडा जी ने सहजवाब से कह दिया हाँ जी हाँ सरकार सफेद हो गए हैं अच्छा ठीक है सफेद हो गए हैं कल दर्शन करेंगे आप दिया कह तो दिया पंडा दुखी होकर ठाकुर के सामने बैठे। और बैठ गया हाथ जोड़कर हाथ जोड़कर उसने कहा ठाकुर मैंने तुम्हारी सेवा की है बरसों बरसों कुभाव की कुभा से की, कुभाव की सर्दी की हो बरसात तो हो।, हो लेकिन मैंने, मैंने तुम्हारी सेवा कभी नागा नहीं, नहीं किया और आज मैंने, मैंने कह दिया है।, है तो ठाकुर मैं झूठा ही सही ही। लेकिन हमने सुना है भगत की झूठी बात भी ठाकुर तुम सच कर देते हो अगर, अगर आप, आप मेरी लाज बचा लो तो प्रभु ठीक है लेकिन अगर, अगर कल राजा जी आ जाएंगे तो इस, इस तुम्हारे सेवक का सेवक का धड़ से गर्दन उसकी, तो उसकी अलग हो तो जाएगी ठाकुर मुझे, मुझे अपनी जान, जान की परवाह नहीं, नहीं है मैं मरे मर जाऊं लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक शरीर है, इस शरीर से मैं ठाकुर तुम्हारी सेवा करता रहूं, तुम्हारी सेवा सेवा नहीं नहीं छूटे, छूटे। रात रात भर भर पुजारी रोता रोता रहा, रहा। राजा ने कहा पुजारी हम आएंगे तब मंदिर खोलना ठीक है आज पुजारी और राजा सब लोग दुनिया हुई हुई, है, दुनिया होकर हुई। हुई। हुई। आज जैसे ही पुजारी ने हाथ उसकी ताला खोलते-खोलते कांप रहे थे और कांपते हुए हाथों से मंदिर का ताला खोला है और ताला खोलकर जैसे ही ठाकुर का पर्दा जो है देवा पंडा जी ने हटाया और देखा क्या मेरे ठाकुर के सफेद थे मेरे ठाकुर के सफेद बाल थे राजा जी ने कहा पंडा जी भगवान के तुकाल वास्तव में सफेद हैं हाँ जी राजा को लगा मन में आया कि इस इस पुजारी ने धोखा किया है है हो सकता ठाकुर के ऊपर बाजार से लाकर किसी की नकली बाल लगा दिए हो नकली बाल लगा दिए हो राजा ने हाथ से देखा उसको संतुष्टि नहीं हुई उसने सोचा कि चलो दाढ़ी के दो तीन बाल खींच के देखता हूं खींच के देखता हूं और जैसे ही केश केश को जैसे ही खींचा केशों को जैसे ही खींचा दो तीन बाल जैसे ही खींचे हैं बस देखा क्या राजा ने केश खींची दे जैसे पिचकारी से रंग निकलता है ऐसे ही ठाकुर के अंग से खून की पिचकारी निकली है राजा जी के अंग में अंगी और जैसे किसी को कष्ट दिया जाता है और कष्ट में उसकी मुंह जो है दर्द के मारे जो व्यक्ति करहाने लग जाता है इसी मुद्रा में इसी मुद्रा में ठाकुर ठाकुर की चढ़ गई और, और राजा, राजा तो दो तो पछाड़ा था गिर पड़ा गिर गिर। थार थार थार थार। थार। मैंने मैंने ठाकुर पर शंका की मैंने ठाकुर पर शंका की कहते हैं उस पूरे राणा परिवार को उस पूरे राणा परिवार, पर परिवार, पर पूरे परिवार पर को ठाकुर का, का श्राप लगा कि पर बैठेगा आज के बाद बुद्ध दर्शन करने इस मंदिर में नहीं आएगा आज भी जो राणा खानदन के लोग हैं जहां वो चतुर्भुजनाथ का मंदिर है वहां दर्शन आज ठाकुर का जो विग्रह है मैंने तो नहीं, तो नहीं दर्शन किए आपने दर्शन, दर्शन, दर्शन किए कभी दर्शन किए है। बताते हैं है कि ठाकुर ठाकुर की की अभी भी ऐसी चढ़ी हुई नाक अभी भी ठाकुर की है राजस्थान में उदयपुर के पास है जगह चतुर्नाथ जी का मंदिर है कभी मेरे भाई बहन मौका लगे जरूर दर्शन करना और राणा खानदान का जो गद्दी पर बारिश होता है उसको, उसको श्राप लगा हुआ है कि कोई भी राणा खानदान का व्यक्ति उस ठाकुर के मंदिर में नहीं, नहीं जाएगा और महाराज नहीं, नहीं, नहीं गए मंदिर में, में नहीं गए ऐसे हमारे भगवान के भगत हुए हैं और ठाकुर भी ठाकुर भी अपने भक्तों के लिए अपने भक्तों के लिए पीड़ा सहन करने को तैयार हो जाता है तैयार हो जाता है कि मुझ पर कष्ट आ जाए मुझ पर कष्ट आ जाए लेकिन मेरे भक्तों पर कष्ट नहीं आना चाहिए कष्टों पर आन नहीं आना चाहिए हे मेरे प्रभु तो अगर किसी भक्त पर, पर कृपा किसी भक्त पर, पर कृपा करने वाले होते हैं और ठाकुर उससे पहले ही उससे पहले ही उसका पानक बना देते हैं ठाकुर हाँ पहले ही सारी व्यवस्था कर देते हैं कृपा करने से पहले ही व्यवस्था कर देते हैं एक बिल्कुल पनी घटना है महारानी द्रौपदी बहुत ध्यान देना मेरे भाई बहन बहुत ध्यान देना महारानी द्रौपदी देखो, देखो पहले जो माताएं माता जो वस्त्र पहनती, पहनती थी एक अधू वस्त्र होता था और उसके ऊपर एक उत्तरी और पहनती थी जैसे आपने ओढ़नी ओढ़ रखी है यहां तो विशेष पर्व पे ही पहनी जाती है लेकिन पहले के जमाने में पहले के जमाने, जमाने में, में माताएं उत्तरीय ही, ही निकलती थी। थी। जैसा, जैसा आप लोग राधा जी, जी और राधा परिवारों, परिवारों को आप, आप देखो आज भी वहां की जो माताएं निकलती हैं वो एक उत्तरीय ओढ़ के निकलती है उत्तरीय वृंदावन में रहेंगी तो उत्तरी ओढ़ के निकलेंगी राधा वल्लभ बिहारी जी राधावन दर्शन करने के लिए कुसाई परिवार की कोई बहु जाएगी तो महाराज शिक्षक होगा और उत्तरी के उड़ उड़ जाएगी उड़ के उड़ जाएगी ये बात, बात आप लोग जानते, जानते हो वृंदावन के आपने हो आपने देखा होगा बहुत से से परिवार आपके संबंध भी तो द्रोपदी जी का द्रोपदी जी उत्तरी पहनती थी एक बार अपनी सखियों के साथ में दाथियों के साथ में यमुना स्नान करने के लिए गई और महाराज साम्राजी थी महारानी थी द्रौपदी स्नान किया स्नान करने के बाद वस्त्र पहना और संजो की, की, की बात देखना जो, जो उत्तरीय द्रोपदी को पहनना था अब वो तो कोई साधारण तो होगा नहीं कीमती होगा और की बात देखना कि वो बिल्कुल नया वस्त्र था बिल्कुल नया और ठाकुर को अर्पण कर ठाकुर को अर्पण कर कर जब दिया तब जैसे ही द्रुपति उसको, उसको पहनने वाली थी कि द्रुपति की दृष्टि यमुना में खड़े हुए एक, एक महात्मा पे पड़ी वो महात्मा थर थर थर कांप रहे थे, थे। विदुषी थी।, थी समझ गई वो महात्मा दुर्भाषा महात्मा थे स्नान कर, कर संध्यान कर रहे थे गायत्री उपस्थान भी हो गया था लेकिन फिर भी यमुना में खड़े खड़े रहे थे बाहर निकल कर नहीं आ रहे थे तो, तो क्यों नहीं आ रहे थे, तो नहीं नहीं आ रहे थे? थे। समझ, समझ गई कि जो जो जो लंगोटी जो थी वो पानी में बह गई थी लंगोटी पानी में बह गई थी समझ गई द्रौपदी की महावा निकल कर आ नहीं पा रहे हैं ऐसे कैसे चले आए क्योंकि वो तो केवल लंगोटी ही पहनते थे अब द्रुपति ने क्या किया उस चीर को लिया में डाला पानी में बहता बहता वो चीर पहुंचा और पानी का बहाव तेज था उनके पास में नहीं पहुंचकर थोड़ा दूर चल गया जब नहीं मिला तो वो चीर फाड़ती जा रही है पानी में डालती जा रही है यमुना का बहाव तेज था उनको चीर नहीं मिला अंतिम चीर बचा अंतिम चीर बचा और द्रोपति रोते रोते कहती है गोविंद मेरी भाग की बलिहारी तो देखो मैं वहां पर जा नहीं सकती वो यहां पर आ नहीं सकते क्या मेरे द्वारा इनकी रक्षा नहीं हो सकती इनकी लाज नहीं बचाई जा सकती रोते रोते गोविंद का स्मरण कर द्रोपदी ने जो है अंतिम चीर को स्मरण कर जैसे ही पानी में बहाया है संजय की बात देखना ठाकुर की कृपा से वो चीर दुर्भाषा के हाथ में आ गया देखो महात्मा लोग बंधी रहती, रहती है उस चीर को लिया और चीर, और चीर को लेकर उसको लंगूठी की तरह से बांधा और बांधकर आए बाहर निकलकर आए द्रुप्ति ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम किया और दुर्वासा ने कहा बेटी मेरे बिना कहे तूने कष्ट को समझ लिया है बेटी मैं तुझे हृदय से आशीर्वाद देता हूं जब, जब, जब, जब कभी तेरे जीवन में ऐसा समय आवे जब कभी जीवन में ऐसा समय आवे तेरी लाज का रक्षण जो है स्वयं गोविंद गोविंद करेंगे महाराज गो आपने देखा आपने देखा, आपने देखा? आपने देखा? द्रौपदी ने दिया द्रौपदी ने दिया और ठाकुर ने कितना लौटाया है ठाकुर ने, ने कितना लौटाया है इसका हिसाब किताब भर जाके लगाना बंधुओं हिसाब किताब लगाना खींचता जा रहा है दुशासन खींचता जा रहा है एक चीर दिया किसी का रक्षण द्रुपति ने किया और परमात्मा ने उसको तब दिया जब, जब द्रुपति को चीर की सब सबसे ज्यादा जरूरत थी मेरे भाई बहन मैं हमेशा श्रद्धा में कहता हूं इस बात के लिए थोड़ी थोड़ी देने की आदत आप लोग भी डालो आप लोग भी देने की आदत डालो आप दो आप दोगे परमात्मा आपको तब लौटाएगा जब आपको इसकी, इसकी बहुत, बहुत ज्यादा जरूरत होगी इस बात का मैं आपसे आप शोर होकर आज, आज पीठ से बैठकर मैं कहता हूं वृंदावन धाम से कह रहा हूं ठाकुर के चरणों में बैठ कर कह रहा हूँ शंका मत करना मेरे भाई बहन शंका मत करना दैनिक की आदत डालो मैं वृंदावन धाम से बाकी बिहारी के चरणों में बैठकर मेरी संस्कार के माध्यम से दुनिया भर में देश विदेश से बैठकर कर, कर, कर, कर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये भक्तमाल की कथा उन बच्चों, बच्चों को समर्पित, बच्चों को समर्पित है जो बच्चे बीमार हैं जो बच्चे रह कर चलते हैं जिनको भोजन नसीब नहीं होता ऐसे ऐसे ऐसे बच्चों के लिए ऐसे मरीजों के लिए नारायण सेवा संस्थान आपकी आप दी आप हुई राशि से, से उन उन विकलांग बच्चों की सहायता करता, चो, करता है जरा सोचो भैया हम तो पोस्टमैन हैं हम तो पोस्टमैन हैं हम तो केवल आपकी धन को वहां से वहां पहुंचा हैं लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपका धन व्यर्थ नहीं जाता आपका धन ठाकुर की सेवा ठाकुर के भक्तों की सेवा में ही लगता है भक, भक, भक, भक, भक, भक्त माल की कथा सुन रहे हो यहां दान देने से परमात्मा बाकी बिहारी प्रसन्न होंगे ठीक है आप मंदिर बनवाओ मना नहीं करता वृंदावन मंदिरों की कमी नहीं है एक दो मंदिर और बन जाएंगे यहाँ तो अब तो महाराज मंदिर बनाने की होड़ लग रही है हमने सुना है कि यहाँ पे तो और ऊंचा मंदिर बनाया जा रहा है सबसे बड़ा मंदिर एक और बन जाएगा भीड़ भाड़ और हो जाएगी आने जाने में भी रास्ता रुका रहेगा भैया रविवार सब रविवार को और शनिवार को यहाँ से निकलने की सोचनी पड़ती है कैसे निकल कर जाए घंटों घंटों ट्रैफिक जाम रहता है ठीक है मेरे भाई बहन मंदिर मंदिर मंदिर बनाने के लिए बनाने करता लेकिन एक मानव की सेवा भी तो हम हम लोग मंदिर में अपना हम डोनेशन देने को तैयार हो जाते हैं कि ठाकुर का मंदिर बनेगा लेकिन जरा सोचो उन्हीं ठाकुर के सामने जब तुम दर्शन करने जाओगे और किसी विकलांग की सेवा तुमने नहीं, नहीं की तो क्या आप क्या ठाकुर तो, आपको, आपको मंदिर के सामने पाकर क्या आपको स्वीकार करेगा ये वही व्यक्ति है भगवान कभी नहीं कहते ध्यान देना मेरे भाई बहन भगवान कभी कहते हैं मेरा मंदिर बनाओ आज तक का इतिहास है किसी भी कंथ को उठाकर देख लो मेरे ठाकुर ने कभी नहीं कहा कि मंदिर बनाओ भगवान ने कभी नहीं कहा कि मुझे घर में रखो भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरा पूजन करो भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरी आरती करो भगवान ने, ने कभी नहीं कहा लेकिन हाँ भगवान कहते हैं अगर तुम मुझे अपने घर में बैठाना चाहते हो तो भैया तो बैठा लो तुमको मैं ऐसी जगह बताता हूँ घर में जो किसी मतलब की नहीं होती आप लोग दुनिया वालों आपको पता है घर का सबसे बेकार स्थान कौन सा होता है नहीं पता तो आज जाके देखना घर का सबसे बेकार स्थान जो सीढ़िया होती हैं सीढ़ियों के नीचे वाला भाग बिल्कुल बेकार होता है किसी मतलब का नहीं होता जहाँ पर झाड़ू या इन्वेटर फैक्ट्री ही पड़ी रहती है चप्पल ही पड़ी रहती है गंदगी ही पड़ी रहती है दुनिया भर के सामान ही पड़े रहते हैं भगवान कहते है, चलो एक काम करो तुम तो ईशान कौन में घर में मेरा मंदिर मत बनाओ मैं तुमसे तुम कभी नहीं कहता एक काम कहना भी चाहते हो घर एक एक आले में जब बनाओ बैठा देना मत लगाना अरे भैया तेरी इच्छा हो दर्शन करना मत करना तेरी इच्छाओं हो कभी आना मत आना कभी तेरी इच्छाओं हो पोशाक बदलना मत बदलना लेकिन मैं कभी नहीं कहूँगा लेकिन प्यारे बच्चे कभी उससे केवल से केवल इतना मैं चाहूंगा जब, जब कोई बाहर का व्यक्ति तेरे सेवल एक कह देना एक बात कह देना बोले भैया हमारा मालिक तो अंदर बैठा हुआ है हम तो उसके दास बने हुए उस समय ठाकुर को अपना मालिक बना, बना लेना ठाकुर कहते हैं हैं मंदिर मंदिर बनाओ मैं तुमसे तुम कभी नहीं कहता हूं लेकिन मंदिर बनाने से पहले जो जो मेरे प्राणी दुखी काम मैंने अधूरा छोड़ रखा था, था उसको धरती पर मैंने विकलांग भेजा अब उसको मैंने शरीर से अपंग मैंने किसी कारण से उसको बनाकर भेज दिया है हे मेरे प्यारे अगर तेरे पास मैंने कुछ दिया है सामर्थ मेरे प्यारे कम से कम मेरा एक अधूरा काम ही तू कर दे मैंने दुनिया मैंने जिंदगी भर तुझको संभाला है एक, एक काम तू मेरा नहीं कर सकता किसी रोते हुए तू आंसू नहीं सकता किसी हुए बच्चे के तू ऑपरेशन कराकर उसको तू चलाने में समर्थवान नहीं बना सकता तो भैया तेरा धन कमाना बेकार है बेकार मेरे भाई बहन भक्तमाल का पूरा सिद्धांत सेवा का है भक्ति का है भाव का है ऐसे ही एक, एक, एक भक्त, भक्त हुए जिनका नाम था लालाचारी, लालाचार्य लाला जी श्री रामानुज जी के जामाता थे रामानुज जी के जमाई, जमाई थी हा हाँ? और, और उनसे विधिवत दीक्षा भी ले रखी थी विधिवत दीक्षा भी, भी ले रखी थी और उनके शिष्य भी थे और उनके उनकी बेटी उनको ब्याई थी इनका नाम था लाला चाचा देखो ध्यान देना, देना, ध्यान तो गुरु ने आदेश दिया तब लालाचार्य ने पूछा कि मैं ए, मैं आराधना करना चाहता हूं भक्ति करना चाहता हूं मेरी भक्ति का स्वरूप क्या सहज बाब ने गुरु ने कहा कि तुम भगवान के भक्तों को ही भगवान मानकर और संतों की सेवा उन्हीं को अपना सब कुछ, कुछ मानो तब कहा कि अब मेरी निष्ठा आप, आप में है तुम उनको तो गुरु तो नहीं मान सकता उनको भगवान तो नहीं मान सकता तो, तो, तो बोले फिर भैया क्या, क्या क्या मानोगे बोले अगर आपकी आज्ञा हो तो सब संतों को मैं अपना भाई जैसा मानूंगा अपने संतों को मैं अपना भाई जैसा मानूंगा कि भैया हमारे भाई हैं और लालाचारी जी संतों की सेवा करते थे तो संतों को भाई मान के ही सेवा करते थे भाई मान के ही सेवा करते थे कि भैया ये हमारे भाई उनकी पत्नी बड़ी सातवी थी घर में कोई भी आता घर में कोई भी आता भैया उसकी सेवा होती थी घर में संत सेवा चालू होती पत्नी, पत्नी से कह दिया था, दिया था कोई भी संत आवे तो भैया उसको तुसको तुसको मेरा भाई समझना उसको मेरा भाई समझना देखो भैया भाई जैसा मित्र नहीं है और भाई जैसा दुश्मन नहीं है भाई जैसा मित्र नहीं है और भाई जैसा दुश्मन नहीं है इसलिए संसार में सबसे पवित्र संबंध है तो भाई का भाई का आज सेवा, सेवा करने, करने लगे।, लगे सब, सब संतों, संतों की सेवा, सेवा होती थी थी। भाई, भाई मानकर एक, एक दिन एक की बात लालाचारी जी की पत्नी स्नान करने गई नदी में शायद कावेरी नदी थी हा कावेरी नदी में स्नान करने के लिए गई कुछ और स्त्रियां भी स्नान कर रही थी एक शब बहता हुआ जा रहा था बहुत ध्यान देना एक शब बहता हुआ जा रहा था अब, अब औरतों और ने बात बनाए आप लोग जानते, जानते लो हो, हो माताओं को बोलने का कुछ ज्यादा ही स्वभाव होता है है ना वो तो यहां महाराज मैंने रोक रखा हो लेकिन नेक छूट दे दू तो महाराज कथा नहीं करने में दो चार तो ऐसी आई ही महाराज टपट बोल भी रही और पट निकल भी गई बड़ा मुश्किल है माताओं को रुक रुक इसलिए भैया वृंदावन में कथा सुनो तो भैया हाथ में माला लेकर कथा सुनो अगर कोई बोले रिश्तेदार आवे तो भैया माला चल पीछे बात करेंगे और भैया पीछे मुड़ के मत देखो कौन आया है भैया कोई रिश्तेदार नातेदार आयो है देरी से आयो भैया पीछे बैठ जाओ तो बाद में मिल अगर तुमने पीछे मुड़के देख लियो और निगाह मिल गई तो मनीमन मन बैठो बैठो उसको साफ होगा अच्छा खुद तो आगे बैठ गया हमें पीछे बैठा रखो भैया तू तो बैठ आगे तो जल्दी आकर हो बारह फिर तू चाहे आगे बैठे तो सोफा बजे मेले मिल सके बोलो इसलिए ये सिद्धांत है ये कथा का तरीका है भैया कोई आवे तुम उसको भैया निखा व्यासपीठ की, की, की तरफ होनी चाहिए, चाहिए। और जो व्यवहार है या तो कथा से पहले करे कथा के बात करें कथा के बीच में व्यवहार बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है और मुझे क्या किसी को पसंद नहीं होगा व्यवहार कथा दृष्टि व्यास की तरफ होनी चाहिए कान खुले होने चाहिए बगल में कौन बैठा है ये ध्यान नहीं देना चाहिए और जो व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है चेष्टा करनी चाहिए कि उसका पैर किसी वैष्णव को नहीं लग जाए तो अपराध हो जाता अपराध हो जाता है तो उनकी पत्नी कावेरी नदी में स्नान कर रही थी कुछ स्त्रियां आपस में बाहर करती बात करने लगी बात, बात करती करती, करती हैं, अरे अरे, अरे अरे अरे अरे देखो देखो देखो तो वो हुआ जा आदमी है लाला चारी उसने सब संतों को तो अपना भाई मान रखा है अगर भाई है तो भाई किसी को ऐसे ही बहने देगा आपस में कुछ कुछ बात करने लगे उनकी पत्नी, पत्नी के कान, कान में बात पहुंची जी, भागी जी, भागी आई अपने पति से कहा एजी जल्दी चल, जल्दी चलो, एक हुआ जा रहा है। तो बोले तुमने देखा बोले हाँ हमने देखा बोले उसके गले में कंठी पड़ी हुई थी महाराज गले में तुलसी की कंठी पड़ी हुई थी जरूर कोई ना कोई वैष्णव होगा भैया संतों की पहचान होती है नामे रुचि चैतन महाप्रभु कहते हैं नामे रुचि जीविर दया नामे रुचि जीविर दया वो वैष्णव सेवन अधिक से धर्म नहीं सुनो सनातनो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं संतों के लक्षण नामे रुचि संतों की रुचि किसमें है बोले भैया भगवान नाम में है जब बोलेंगे तो भैया भगवान नाम बोलेंगे वृंदावन के लोग जानते हैं प्रभु ब्रह्मचारी जी महाराज के दर्शन किए होंगे है ना ब्रह्मचारी एक बार आ, मौन व्रत लिया जब मौन व्रत लिया तो वो तो कुछ नहीं बोलते, बोलते थे, थे तो केवल एक शब्द, शब्द बोलते थे बोले क्या, क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण ना, ना, ना, ना। वासुदेव केवल यही बोलते थे और जब कभी जब जब उनको फुपुँँ किसी शिष्य पर गुस्सा क्रोध आता था तो बोलते थे श्री कृष्ण गोविंद करते श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव यानी गुस्सा भी करते थे तो भगवान नाम से करते थे ये वही लक्षण है नामे रुचि नाम में उनकी रुचि थी नाम में रुचि जीवे दया प्राणी मात्र के लिए हृदय में दया का भाव था और वैष्णव सेवन संतों का संग करना वैष्णवों की सेवा करना ऐसे औदिक धर्म नहीं सुनो सनातन हे सनातन इससे इस बड़ा कोई धर्म है ही नहीं इससे बड़ा कोई धर्म है ही धर्म नहीं सुनो सनातन तो उनकी पत्नी तो ने जाकर कहा एक वैष्णव जा रहा है तुमने देखा तो तो तो हमने देखा, देखा भाग कर गई। भाग कर गई पति, पति, पति को साथ में लेकर आई है देखा लालाचार्य जी ने अरे ये तो वैष्णव है उसको उठाकर लेकर आए है जर्नली मुर्दे को लोग घर में लेकर नहीं आते जब व्यक्ति मरता है तो कहते भैया जल्दी से इसको बाहर निकालो उसको जल्दी से भैया बाहर निकालो मुर्दे को लोग घर में लेकर नहीं आते लेकिन लालाचारी जी ने उस वैष्णव के मृत शरीर को अपने घर में लेकर देखो स्नान कराया महाराज चंदन का लेप लगाया ले ले वस्त्र पहनाए चंदन लगाया जैसे अपने, अपने भाई, भाई, भाई।, संस्कार भाई।, संस्कार भाई।, भाई का संस्कार कर रहे हो ऐसे भाई का संस्कार गया। कर रहे थे ऐसा संस्कार कर रहे थे और संस्कार, महाराज पूरी क्रिया हुई लेकर गए और महाराज चिता तैयार की और महाराज उनको देहा संस्कार किया सारे क्रियाक्रम हुए अब तेरे में दिन महाराज तेरे करनी है उच्च कोटि के ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा गया कि कि भैया आपको तेरे ने निमंत्रण भोजन करने के के लिए लिए आना है पहले, पहले तो स्वीकार कर लिया कि हम आपके हाँ पाने आएंगे लेकिन फिर किसी ने कहा अरे भैया उन्होंने जिसका दहा संस्कार किया है ना उसकी जात का पता ना पात का पता कौन है ये है वो है महाराज उनने तो प्रपंच चालू कर दिया चालू, चालू कर दिया। बोले हम नहीं जाएंगे, गए हैं गुरुदेव ऐसे मैंने किया है क्या मुझसे अपराध हो गया कोई ब्राह्मण भोजन करने नहीं आ रहे हैं तो बोले तुम चिंता मत करो तुम घर जाओ तुम घर जाओ ब्राह्मण अपने आप आएंगे चिंता मत करो जब वो घर पहुंचे हैं तो महाराज है, तो के उठी सुंदर सुंदर सुंदर सुंदर ब्राह्मण जो है विद्वान जो वेद करते हुए महाराज आज आए बड़े भाव से लाला जी ने उनको बिठाया बिठाकर भोजन कराया सुन् है अब अब भोजन कराया अब शहर के जितन, जितने गांवों के जितने ब्राह्मण थे उनमें खलबली मची कि बोले भैया इन क्या तो ब्राह्मण भोज चालू हो गया ये ब्राह्मण आए तो आए कहां से थे बोले भैया वो किसी गाँव के ब्राह्मण नहीं थे वो भैया और कोई नहीं थे स्वयं शिवन नारायण ने अपने ही पार्षदों को ब्राह्मण बना के भेज दिया था बोले जाओ जाओ मेरा भक्त बैठा हुआ है मेरे भक्त की सेवा अधूरी रह जाए स्वयं बजे पार्षद के के अनेक भगवान पार्षद पार्षद वो पारशद पारशद आए ब्राह्मणों ने सोचा अब, अब जब निकल के तो यहां से जाएंगे वो तो जो आए थे तो गांव का चक्कर लगाकर अंदर घुसे थे बोले भैया हम निकलेंगे तो घेर लेंगे बोले भैया हमारी जजमानी में तुम कहां घुस आए हमारी जजवानी में तां कांग आए भैया वो साधारण होते तो महाराज आते गांव से निकल कर आते रास्ते से गांव में चक्कर लगाकर अंदर गए थे लेकिन घर से जैसे ही निकले हैं तो भैया उनको चलने की जरूरत नहीं है वो तो आकाश मार्ग से ऊपर जा रहे हैं पूरा गांव देख रहा है लालाचारी जी के घर से दिव्य जो है भगवान के पार्षद जिनकी चार भुजाए हैं शंख चकु गदा पद्म लेकर महाराज रहे हैं जय करने लगे लाला जी, जी की जय हो जिनके यहाँ स्वयं भगवान जो है नारायण के रूप में भगवान जो है, वो रूप में आए है। सब लोग आए महाराज हमको भी चाहिए हमको भी कुछ दे दो हमको कुछ दे दो तो जो कुछ बचा था भगवान का जो भी वो सब भगवान ही तो थे जो भगवान के पार्षद जो थे जो, जो प्रसादी जो था वो प्रसादी उन ब्राह्मणों ने पाया है और, और पाकर, पाकर लालाचारी जी के जय जयकार करने लगे एक और भाव, भाव से राधे राधे दे दे दे बोलो देखो भैया ने जोर से राधे राधे ना बोल सको तुम लोग हाँ अब बोलो तेरे टोपी वाले ना राधे राधे हाँ हाँ ठीक है ठीक है हो गए आधे भैया हम तो बिजवासी लोग हैं देखो मैं हमेशा कथा में कहता हूं कि राधे राधे बोलने की जितनी भी परंपरा है वो केवल हमारे वृंदावन में है वो केवल हमारे वृंदावन में है आप मथुरा चले जाओ वहां राधे राधे नहीं जय श्री कृष्ण भैया और पूरे ब्रज में आप जाओ तो ना जय श्री कृष्ण न राधे राधे राम राम साहब आप गामन में चले जाओ छठी के राजाओ राधे राजा बोलेंगे भैया राम राम साहब छठी इसलिए भैया हम तो ब्रजवासी लोग हैं एक ही बात कहते हैं राधे को नाम ले लिया शाम ने बाो भलो कर दिया प्यारी राधे कृष्ण की प्यारी राधे रोम की प्यारी राधे कृष्ण की प्यारी राधे शाम की प्यारी राधे कृष्ण की प्यारी राधे शाम की प्यारी राधे कृष्ण की प्यारी राधे राधे बिना देखो शाम आ दे विचार चल रहे है shaam <laughs> aa तो आदे राधे, राधे राधे राधे राधे बोलो राधे राधे राधे राधे जने राधे को नाम ले लियो बोलिए राधे राधे को नाम ले अरे कटारा जी के विशाल से सैकड़ों भक्त इस कथा का स्वादन ले रहे हैं है, है, है, है। मैंने, मैंने आपसे आप कल भी कल कहा था जो आसपास के लोग हैं अगर अभी भी तीन दिन बाकी हैं जो वृंदावन में रहकर भक्तमाल कथा का आनंद लेना चाहते हो आप लोग साधर आमंत्रित हैं ये कथा सात तारीख तक चलेगी संस्कार पर रही है इस समय समय से, है, से बजे बज़े बज़े तक का ही समय है। है। दूसरी, दूसरी बात जिनको मेरे साथ कैलाश चलेगीवर की यात्रा करनी हो जिस यात्रा में जरा भी पैदल नहीं चलना पड़ता हम लोग वाहनों के द्वारा कैलाश तक जाते हैं ये मेरी आठवीं नौवीं या दसवीं यात्रा है ग्यारह बार मैंने जाने का संकल्प किया और, और इस बार हम लोग हेलीकॉप्टर से भी कैलाश की यात्रा करेंगे, करेंगे गे, गे, गे। तो उस यात्रा के लिए पासपोर्ट होना बहुत आवश्यक है गे, गे, गे। और आरती के बाद, बाद सब लोग मुझसे जाएंगे, जाएंगे बिना लिए कोई नहीं जाएगा और हमारी कुछ सूचनाएं हमारे शिखर भैया आपको देंगे आदरणीय शिखर जी हां अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक साथ बोलेंगे जय श्री राधे जय नारायण जी हाँ अभी आप और हम नारायण शिव संस्थान उदयपुर राजस्थान के तत्व में आयोजित वृंदावन की पावन से भक्तमाल कथा का आनंद उठा रहे हैं प्रबुद्ध प्रवक्ता जी हाँ निष्णात ज्ञाता श्री संजय कृष्ण सलील जी महाराज बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ ये कथा पहुंच रही है और समय कम है इसलिए तुरंत प्रभाव से हम इस कथा का जो यहाँ पर सहयोग आया है उनका जिक्र कर लेते हैं इस कथा के जो परम यजमान है वो है श्रीमान अनुराग जी गोयल जो अपने पिता श्री गिरधारी लाल अग्रवाल और माता श्री सुधा जी अग्रवाल जी के स्मृति में ये अनुष्ठान करवा रहे हैं इस पूरे परिवार का हम आभार प्रकट करते हैं और जिन्होंने सहयोग दिया है स्थानीय सहयोगदाता कुछ ये है कृष्णा खन्ना वृंदावन से है इन्होंने दस रुपए का सहयोग समर्पित किया है अगर यहाँ पर उपस्थित है कृपया मंच के करीब आइएगा उनका सम्मान किया जाएगा मंच मंच के के सामने मंच पर नहीं इसके अलावा के एस से, से ये पांच से 5001 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं इनका भी सम्मान किया जाएगा बहुत बहुत साधुवादी इनका माधुरी देवी जी जो अपने पूर्वजों के स्मृति में चार रुपए का दवाई सहयोग दे रहे हैं इनका विशेष आभार प्रकट करते हैं इसके अलावा जिन्होंने सहयोग दिया है संस्कार चैनल के माध्यम से जो लाइव घोषणा आई है उनका जिक्र कर लेते हैं ये है लता जी शेरवानी इंदौर इन से इन्होंने तेरह हजार रुपये की घोषणा कराई है इनका तालियों से आभार प्रकट होना चाहिए इसके अलावा पूर्णिमा वशिष्ठ जी नई दिल्ली से ये पाँच हज़ार की घोषणा करवाते हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी दिल्ली से ये पच्चीस हजार की घोषणा करवा रहे हैं इनका भी तालियों से आभार प्रकट करें अनुज जी गाजियाबाद से 5000 की घोषणा करवाते हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद विजय मल्लिक जी सोनीपत से दवाइयों के लिए सहयोग समर्पित कर रहे हैं इनका धन्यवाद राजेश जी दिल्ली से ये भी दवाइयों के लिए सहयोग समर्पित कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद विमलेश पारिक जी गुवाहाटी असम से इच्छानुसार सहयोग देने की बात करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद है इनका दुर्गावती वाइफ ऑफ लाला प्रसाद जी साहू जहांगीर चांपा से ये पच्चीस हजार सहयोग की घोषणा करवाते हैं इनका भी तालियों से आभार प्रकट करें विजयंत कुमार जी यमुना नगर से इक्कावन सौ रुपए का सहयोग दे रहे हैं बच्चे को ऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कुमार जी लामा दिल्ली से पांच हजार की घोषणा करवाते हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी कानपुर से ये दवाइयों के लिए सहयोग दे रहे हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति तिवारी जी रायपुर से बच्चे को ऑपरेशन के लिए पांच की घोषणा करवाते हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीन जी जयपुर राजस्थान से पांच की घोषणा करवा रहे हैं आरोपी मोकड़ो मोकड़ो साधुवाद बोला प्रतिमा शुक्ला जी प्रतिमा शुक्ला जी मुंबई महाराष्ट्र से दवाइयों के लिए दे रहे हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद राम गोपाल जी माहेश्वरी बुलंदशहर से इक्कावन रुपए की की घोषणा करवाते हैं इनका भी बहुत बहुत साधुवाद दर्शन कुमार जी वाद्वान पुणे से पांच हजार एक रुपए की घोषणा करवाते हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना गुप्ता जी अपने पिताजी के स्मृति में पुण्यतिथि पर स्वाई महाोपुर से इक्कीस रुपए की सहयोग की घोषणा करवाते हैं इनका भी बहुत बहुत तालियों से आभार प्रकट कराए उमा कुमार जी पटियाला पंजाब तो इच्छा इच्छानुसार सहयोग देने की बात करते ने इना बहुत बहुत धन्यवाद राम प्यारी वाइफ ऑफ पन्ना लाल जी हनुमानगढ़ राजस्थान से दवाइयों के लिए सहयोग दे रहे हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद मानेश्वर ठाकुर जी लुधियाना से इच्छा अनुसार सहयोग देने की बात करते हैं शरद जी भोसले मुंबई से दवाइयों के लिए सहयोग दे रहे हैं दीपक जी विश्वकर्मा जबलपुर से पांच की घोषणा करवाते इनका बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ती जी इंदौर से इच्छानुसार सहयोग देने की बात करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर जी लुधियाना पंजाब तो पांच हजार की घोषणा करवा रहे हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी दिल्ली से पाँच हजार की घोषणा करवाते हैं इनका भी बहुत बहुत साधुवाद रवि जी मुंबई महाराष्ट्र से दवाइयों के लिए सहयोग दे रहे हैं कृष्ण लाल भटला दिल्ली से पांच हजार की घोषणा करवाते हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद है इंद्र जी ओझा श्रीमान इंद्र जी ओझा देहरादून से इक्कावन रुपए की घोषणा करवा रहे हैं इनके लिए विशेष तालियां बदनी चाहिए इंद्र राम जी ओझा देहरादून से इक्कावन हजार रुपए की घोषणा करवा रहे हैं इनका जितना आभार प्रकट करें कम है श्रीमान कमलेश जी मीना माधोपुर राजस्थान से ग्यारह हजार रुपए की घोषणा करवा रहे हैं इनके लिए भी तालियां बजाई दीजिए श्रीमान नवीन गुप्ता एवं सुशीला गुप्ता जी जी हाँ नवीन गुप्ता एवं सुशीला गुप्ता जी इक्कीस रुपए की घोषणा करवा रहे हैं इनके लिए विशेष तालियां बजनी चाहिए